बाद ही आचार्य पीठों की मर्यादाएं बनी हुई हैं। अमुक अमुक वर्ण का व्यक्ति ही उस गद्दी पर बैठेगा हम महाराज रहवासा महाराज विराजे हैं परम्परा से यह बात है कि नहीं ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति होगा विरक्त तो होगा रामानंद सम्प्रदाय को होगा अग्रजी के द्वारे का होगा वही इस गद्दी पर बैठेगा यह है कि नहीं गोरीलाल कुंज में श्री स्वामी निरहरदास जी से लेकर आप तक परम्परा में यह बात निश्चित है कि ब्राह्मण कुलोत्पन्न व्यक्ति ही गद्दी पर बैठेगा और बाकी पंगत में बैठकर सब लोग भोजन करते हैं आप लोग कहेंगे कि आप लोग इतने पुरानी विचारधारा के हैं कि जात पीठ पर बैठ करके वो साधुओं में ही जाति बिरादरी की बात करते हैं महाराज आज के समय में तो बड़ा खतरनाक है ये बात कहनी हम वृंदावन की एक घटना सुनाते हैं वृंदावन में बहुत प्राचीन स्थान है निबार्क संप्रदाय का टोपी कुंज पुरानी घटना है वहां महंताई होने का निश्चय हुआ एक बहुत अच्छे संत जिनका शरीर क्षत्रिय कुल का था सारे समाज ने यही निश्चय किया कि ये महंत बनाए जाएं पर उस गद्दी से मुरैना क्षेत्र के तमाम क्षत्रिय परिवार राज परिवार ये सब जुड़े हुए थे ठकरास जिसको कहते हैं ठकरास जुड़ी हुई थी और ब्राह्मण भी जुड़े हुए थे सभी पंतों की गद्दियों से तो सभी लोग जुड़े रहते हैं तो वहां के घटना पुरानी है अब तो ऐसी धारणाएं लोगों में नहीं रही तो वहां के सेवकों में से ब्राह्मणों ने एक समूह बना लिया और क्षत्रिय भी उसमें सम्मिलित हो गए उन्होंने कहा महाराज हम लोग तो गृहस्थी हैं गद्दी से जुड़े हुए हैं हमें तो सेवा करनी है हम कोई आपको बाध्य तो हम नहीं कर सकते हैं लेकिन इतना जरूर है कि इस महनताई के बाद हम लोगों की ये आखिरी धंडो तो होगी हम लोग फिर यहां नहीं आएंगे तो लोगों ने पूछा समाज के लोगों ने क्यों क्यों नहीं आओगे ब्राह्मणों ने कहा कि हम चरणामृत लेते हैं उच्छिष्ट लेते हैं और कंठी लेते हैं जूठन भी लेते हैं चरणामृत भी लेते हैं उच्छिष्ट भी लेते हैं अब ब्राह्मण से इतर कोई बैठेगा और हम चरणामृत लेंगे जूठन लेंगे तो उसका तो अनिष्ट होगा हमारा भी अनिष्ट होगा हम ब्राह्मणी तरह से दीक्षा नहीं लेंगे और क्षत्रियो ने कहा कि महाराज हम ब्राह्मण के चरण तो पूज सकते हैं लेकिन सबके चरण हम नहीं पूज सकते हैं तो जिन महान भाव की महानता निश्चित थी वे बहुत बुद्धिमान पढ़े लिखे अच्छे संत उन्होंने कहा नहीं हम अपने गुरु भाई को ये सीधे साधे हैं लेकिन इनका शरीर ब्राह्मण घर का है हम इनको बनाते हैं और वो परम्परा आज तक बची हुई ऐसी है ऐसी अनेक घटनाएं हमारे समाज में घटी है हमारे यहाँ संतों में भेद नहीं माना जाता था लेकिन प्राचीन परंपराएं हमारे यहाँ देखो हमारे कुछ खाक वाले महाराज जी कहते थे कहते थे कि अब आज तो 50 साल में तो पूरे देश की संस्कृति का विनाश हुआ है किसी एक पर क्या आरोप लगाया जाए लेकिन महाराज जी बताते थे कि चारों वर्ण के लोग ग्रह त्याग करके साधु बनते थे सबको आदर दिया जाता था हमारे यहाँ रैदास जी को भी आचार्य माना जाता है को भी आचार्य के रूप में स्वीकार करके हम लोग उनका आदर करते हैं लेकिन हमारे पूज्य महाराज जी बताया करते थे कि हमारे बोले बच्चापन में जब हम साधु बने तब स्थिति ये थी ब्राह्मण कुलोत्पन्न जो साधु होते थे उनको रसोई पूजा का की सेवा सौंपी जाती आप पूजा मंदिर में जाओ आप रसोई में जाओ रसोई की सेवा उनको सौंप दी जाती थी छत्री वर्ण के जो साधु होते थे उनको स्थान का कोतवाल बना दिया जाता था अरे बोले कोई ठाकुर नहीं है कोतवाल क्यों प्रशासन का काम थोड़ी कड़ाई दिखानी हो तो ठाकुर कर सकता ब्राह्मण नहीं कर पाएगा और स्थान की मर्यादा सब चलाने के लिए क्षत्रि भी चाहिए तो महाराज जी कहते थे कि भाई छत्री कुल का उत्पन्न कोई साधु तो उसको साधुओ में कोतवाल बनाया जाता कोतवाल जैसे तैसे को नहीं बनाया जाता कोतवाल बड़े टक्शाली संत होते थे उनको सब संप्रदायों की टक्साल कंठस्थ होती सन्यासी की उदासी की बैराग्य की सबकी टकसाल उनको याद होती और फिर उचित संत की परीक्षा करके ये किस लायक है इसको कौन सी सेवा मिलनी चाहिए वो सेवा उसे प्रदान की जाती वैश्य कुल का कोई साधु होता वो साधु हो गया वैराग्य हो गया घर छोड़ दिया तो उसको कहा जाता था कि तुम कुठार संभालो बाजार से सामान लाना और ठाकुर जी का रोकर बही खाता लिखना क्या खर्च हुआ क्या आमदनी हुई ये लिखना तुम्हारा काम क्योंकि उसके संस्कार उसके रक्त में हैं वो जितना बढ़िया चीज को बिगड़ने नहीं देगा संभाल लेगा उतना दूसरे लोग नहीं कर पाएंगे और फिर और बहुत सा कार्य स्थान में होता था उनको अपने स्वरूप के अनुरूप चतुर्सवर्ण के संतों को कहा जाता था आप झाड़ू लगा लो आप पोछा लगा लो आप अमुख सेवा कर लो आप समिधा ले आओ आप बगीचे का कार्य देख लो आप ठाकुर जी की तुलसी लाने का कार्य कर लो आप पुष्प की माला बनाने का कार्य कर लो आप फिर ऐसा नहीं होता कि तुम अलग हो हम तुम, तुम हमसे अलग रहो एक पंक्ति में एक साथ बैठकर सब प्रेम से प्रसाद पाते कोई भेद नहीं होता लेकिन फिर भी इस मर्यादा का निर्वाह किया जाता क्यों क्योंकि शरीर उन उन गोत्रों के हैं। है इसलिए अब वो परंपराएं लुप्त हो रही हैं नष्ट हो रही हैं, और उसके कारण समाज में भयंकर विकृतियां भी आ रही हैं तो यह कारण है एक महत्वपूर्ण कारण इस कारण से पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार किसी भी स्त्री का पुनर्विवाह नहीं होना चाहिए एक बार पाणी ग्रहण हो गया वह पति के गोत्र से गोत्रित तो हो गई तो अब उसे द्वारा विवाह करने का शास्त्रीय अधिकार नहीं है यदि वह विवाह करती भी है तो विवाह करने वाले को भी दोष लगेगा उसका भी उसके कुल में भी शांकर्य आएगा और स्त्री को भी दोष लगेगा दिवंगत पति भी अधोगामी होगा और मातृ कुल भी उसका अध:पतन की ओर जाएगा इसलिए जो किसी भी प्रकार से जो पति हीना हो गई हैं उनका धर्म विरक्त के समान माना गया है विरक्तों के समान विरक्तों को तांबूल सेवन नहीं करना चाहिए शास्त्र में निषिध्ध है ब्रह्मचारी और विरक्त इनको पान नहीं खाना चाहिए भगवत प्रसाद ही प्रसाद भाव से मिलता है तो थोड़ा ले ले अन्यथा पान नहीं खाना चाहिए मना लिखा है विधवा स्त्री के लिए भी तांबूल वर्जित है काजल नहीं लगाना चाहिए सुगंधित लेप शरीर में नहीं करना चाहिए बहुत अच्छे मूल्यवान चटकीले भड़कीले चमकीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए विधवा को भी नहीं पहनने चाहिए उसे बहुत अधिक पौष्टिक आहार को नहीं लेना चाहिए क्योंकि विकारों पर काबू कर पाना कठिन होगा विरक्त के लिए भी यही लिखा हुआ है उसे रस्य स्निग्ध सूक्ष्म और सात्विक आहार लेना चाहिए उत्तेजक आहार उसे नहीं लेना चाहिए जिससे उसके संयम सदाचार के निर्वाह में कठिनाई आवे तो जो विरक्त का धर्म है जो ब्रह्मचारी का धर्म है वही विधवा स्त्री का धर्म है और इस प्रकार से वह तपस्वी जीवन व्यतीत करके अपना भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है और अपनी तपस्या के प्रभाव से अपने पति का भी कल्याण करती है ये भारतवर्ष की पवित्र परंपराएं रही तो नारायण इसलिए किसी भी स्त्री का द्वारा पाणी ग्रहण नहीं हो सकता विवाह नहीं हो सकता तो पुरुष विवाह करे उसका गोत्र नहीं बदलेगा किंतु नारी का गोत्र एक बार वह पति के गोत्र से गोत्रित तो हो चुकी है तो अब दूसरे गोत्र में जाएगी तो गोत्र बदलेगा नहीं ये शांकर्य उपस्थित तो हो जाएगा इसलिए ऐसी बात कही गई है तो द्रुपद जी ने कहा कि अधर्म होगा नहीं काम विद्यते पत्नी बहु द्विज सप्तम इसलिए इस धर्म विरोधी आचरण का आचरण को प्रयोग में लाने का हमारा मन नहीं है ये धर्म संगत नहीं है अब युवराज से पूछा गया दृष्टद्न से आप बताइए दृष्टद जुम्न ने कहा ये भयंकर अधर्म है ये हमारे विचार से नहीं होना चाहिए किंतु इसके साथ हम एक बात और भी कहते हैं कि हम इतने बुद्धिमान नहीं है कि धर्म की अति सूक्ष्म गति को जान सकें इसलिए जहाँ व्यास जी उपस्थित हैं, वे ही धर्म का विचार करें सूरज के सामने दीपक का क्या अस्तित्व है इसलिए लेकिन हमारा यदि व्यक्तिगत मन मत पूछो तो मैं निर्णय नहीं कर सकता कि धर्म अधर्म क्या है किंतु इतना अवश्य है पंचाना महर्षि कृष्णा भगव कथन ये किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं है कि हमारी बहन कृष्णा द्रौपदी इन पांच पांडवों की पत्नी बने अब तीसरे युधिष्ठिर जी को बोलने का अवसर दिया गया आपको लोग धर्मपुत्र धर्मराज कहते हैं आप ही कहिए अब क्या कहना चाहते हैं युधिष्ठिरुवाच युधिष्ठिर ने कहा न मे बाह न धर्मे मति वर्तते ही मनो मेत्र नई धर्म हे सभासदो मेरी बात आज तक कभी झूठी नहीं हुई है मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती मेरी बुद्धि कभी अधर्म में नहीं जाती किंतु हमारा अंतकरण इस विवाह को स्वीकार कर रहा है मुझे अपने अंतकरण पर पूर्ण विश्वास है फिर हम महाकवि कालिदास की वह पंक्ति दोहरा रहे हैं नृणाम ही संदेह पदेश वस्तुसु प्रमाण मंत करण प्रवृत्तया अंत की प्रवृत्ति ही महापुरुषों के लिए प्रमाणभूत होती है मेरा अंतकरण से स्वीकार कर रहा है इसलिए मैं यह अपने अंतकरण के आधार पर कह सकता हूँ कि यह अधर्म नहीं है यही धर्म है क्योंकि पूर्व काल में जटला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या के साथ सप्त ऋषियों ने विवाह सात ऋषियों ने विवाह किया था ऐसी घटना एक पहले भी हो चुकी है और कंडू महर्षि की ए, कन्या वार्छी के साथ दस प्रचेताओं ने विवाह किया था और हम भी अपने मन से प्रवृत्त नहीं हो रहे हैं अपनी माता की आज्ञा से प्रवृत्त हो रहे है और माता गुरु है और आज्ञा गुरुणाम का विचारणी या गुरुजनों की आज्ञा में विचार करने की आवश्यकता नहीं हम इस सिद्धांत को जानते हैं गुरु चैव चै माता परम को गुरु लिख लो लिखने योग्य वाक्य गुरु चैव शैव माता परम को गुरु जितने गुरु हैं हमने कल कई गुरु गिनाए थे कुल गुरु माता भी गुरु पिता भी गुरु कुल गुरु भी गुरु शिक्षक भी गुरु और जो भगवत तत्व का ज्ञान दे वह भी गुरु सदगुरु जितने भी शास्त्र में गुरु कहे गए हैं उन गुरुओं में माता सर्वोपरि गुरु है सबसे श्रेष्ठ गुरु माता है माता से श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं गुरु नाम चै सर्वेशम माता परम को गुरु माता परम गुरु है श्रेष्ठ गुरु है इसलिए महाराज शास्त्र में लिखा है यदि बालक गृह त्याग करके विरक्त हो जाए यति हो जाए सन्यासी हो जाए और तत्व विचार करता हो और उस सभा में आकर उसके पिता बैठ जाएं और तत्व की दृष्टि से सबको एक मानता हुआ यदि अपने पिता के लिए उठकर के खड़ा न हो या प्रणाम न करे तो शास्त्र की दृष्टि से उसे दोष नहीं है किंतु यदि उस उस काल में उसकी माता उसके निकट आ जाती है और यदि माता को देखकर प्रणाम नहीं करता है तो शास्त्र की दृष्टि से वह बड़े से बड़ा जगतगुरु महामंडलेश्वर सन्यासी भी दोष का भागी है उसने अपनी माता के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम क्यों नहीं किया? धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाला शरीर भगवान की प्राप्ति का साधन यह शरीर माता के गर्भ में निवास किया है माता ने अपने रक्त से इसका पालन पोषण किया है और स्वयं गीले में सोकर सूखे में सुलाया है मलमूत्र अपने हाथ से धोया है इसलिए बड़े से बड़ा महात्मा भी अपनी माता के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता इसलिए सदंडम प्रणमेत भूमऊ यदि वह दंडधारी हो चुका है दंडधारी को किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए लेकिन माता आ जाए दंडधारी यति की तो दंड के सहित माता के चरणों में प्रणाम करना चाहिए माता परम को गुरु गुरु नाम चैव सर्वेशा माता परम को गुरु माता श्रेष्ठ गुरु है इसलिए हम अपनी माता कुंती को सर्वोपरि मानते हैं माने कह दिया हमने स्वीकार कर लिया कुंती जी को भी बिठाया गया था क्योंकि एक पक्ष भी माता जी आप कहिए आप क्या कहना चाहती हैं कुंती ने कहा धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जो कहा है वही धर्म है मुझे अपने पुत्र पर पूर्ण विश्वास है दूसरी बात यह है कि हे व्यास जी हे सभासद मैंने आज तक झूठ नहीं बोला और मैं सबसे ज्यादा झूठ से घबड़ाती हूं कहीं मेरी बात झूठी न हो जाए सारे पक्ष हो गए आप कहेंगे की भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव इनको तो बोलने का अवसर नहीं दिया गया अरे जब युधिष्ठिर ने बोल दिया तो सबने बोल दिया इसलिए इनको मुख्य मुख्य पक्षों की चर्चा हो गई अब सभाध्यक्ष का प्रोचन हो रहा है सभापति का प्रोचन हो रहा है सभापति कौन है भगवान महामुनि कृष्णद्वीपायन श्री व्यास महाराज ये सभापति है व्यासि ने कहा कि ठीक है अब देखो सभा अध्यक्ष बोल रहा है तुम लोग अपने मन को शुद्ध कर लो हमारा न कोई अपना है न हमारा कोई पराया है न हमारा किसी के प्रति पक्षपात है जो सही बात होगी वही मैं कहूँगा और उस मेरी बात को सबको श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करना होगा सब ने कहा महाराज आप जो कह देंगे बस आपकी बात परम प्रमाण आप आज्ञा कीजिए व्यास उवाच व्यासी ने कहा अनृता मोक्ष्यसे भद्रे धर्म सेनातन न तो वह्या पांचाला शुणु मे स्वयं कुंती मैं तुम्हें झूठ के भय से बचा लूंगा तुम्हारी बात झूठ नहीं होगी ऋधिर तुम्हारे मन में जो बात आई है वो सनातन धर्म की है तुम्हारी भावना का भी आदर होगा पर इतनी बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा यह अपवाद स्वरूप घटना है ये विधि नहीं है नई विधि ही ये विधि नहीं है विधि का मतलब है इस घटना को देखकर आगे प्रेरणा नहीं ली जा सकती यह दैव के संयोग से घटित घटना है और इस घटना के पीछे भारी रहस्य है उस रहस्य की चर्चा सबके सामने में नहीं कर सकता क्योंकि रहस्य की चर्चा अभी रहस्य बनी रहती है जब तक दो लोगों के बीच में वो बात हो। भिद्य ते मंत्रा शटकर्णों भिद्य ते मंत्रा कोई भी रहस्यपूर्ण बात छह कान में पहुंचते ही समाप्त हो जाती है खत्म हो जाती है। छह कान जानते हैं ना हमने कोई बात कही और महाराज जी ने हमारी बात सुनी तो दो कान हमारे और दो कान महाराज जी के कितने हो गए चार और तीसरे बाबा बैठे उन्होंने सुन लिया तो दो कान उनके कितने हो गए छठे श्रवण यह परत कहानी ना तुम्हार सत्य बम्बानी गोस्वामी जी की चौपाई तो महाराज बिल्कुल वेद शास्त्रों का सार है छठे कान में मैंने तीसरे आदमी ने सुन लिया फिर वो रहस्य नहीं रह जाएगा इसलिए महाराज द्रुपद ये लोग सब यहां बैठे भीतर कमरे में चलो हम तुम्हें बता रहे हैं क्योंकि तुम पिता हो समाधान तुम्हारा होना है इनका तो समाधान पहले से ये तो पांचों तैयार बैठे हैं क्योंकि अर्जुन भीम अर्जुन नकुल सहदेव इनका अपना कोई मत ही नहीं युधिष्ठिर का जो मत है वो इनका मत है और युधिष्ठिर का अपना कोई मत नहीं माता कुंती का जो मत है वो युधिष्ठिर का मत है तो ये तो सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं मैया कहेगी दिन तो दिन मैया कहेगी रात तो रात ये सब ऐसे मैया के भगत हैं समाधान तुम्हें करना है और तुम्हारे पुत्र तो ध्रष्ट ने भी कह दिया कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है मैं बालक हूँ क्या निर्णय करूँ बड़े लोग बैठे जाने इसका मतलब केवल तुम्हारे ऊपर बात है निर्णय तुम्हें करना है और वो रहस्य की बात सबके बीच में नहीं बताई जा सकती है देखो यह है कथा जो रहस्य की बात पांडवों को भी नहीं बताई गई कुंती को नहीं बताई गई वो हम खुल्लम खुल्ला व्यासपीठ पर बैठकर आप सबको बता रहे हैं व्यास जी की कृपा से इसलिए महाराज घटना के पात्र भी उतने भाग्यशाली नहीं होते जितना उन चरित्रों को सुनने वाले भाग्यशाली होते हैं। सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया महाराज जी हाथ पकड़ करके आचक्ष उदा धर्मो बहु नाम एक पत्नीता हाथ पकड़ करके उनको भीतर कक्ष में ले गए और कक्ष में लेकर के उन्होंने कथा सुनाई महाराज द्रुपद एक समय की बात है नैमी में, में देवता लोग यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ के प्रधान यजमान थे यमराज सामित्र नाम का यज्ञ कर रहे थे और यमराज के मन में मनो देखो देवताओं को भी यज्ञ करने की इच्छा तो उनके लोकों में यज्ञ नहीं होता वो तो भोग भूमि है पूर्णी भूमि तो भारतवर्ष है इसलिए दक्ष को यज्ञ करना पड़ा तो वो कनखल में आए जमराज को यज्ञ करना पड़ा तो वो नैमिशारण में आए ब्रह्मा जी को यज्ञ करना हुआ तो वो पुष्कर जी में आए, परशुराम जी को यज्ञ करना पड़ा तो लोहारगल में आए, ये यज्ञ की भूमि भारतवर्ष की भूमि है पूज्य श्री स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज जिनका दर्शन हम लोगों ने अभी मंच पर किया था वे कह रहे थे रास्ते में जब हम लोग उधर रहवासा दर्शन करने जा रहे थे तब वो रास्ते में कह रहे थे कि भाई विद्यालय तो अनेकों जगह लोगों ने बना रखे हैं लेकिन विद्यालय के परिसर में साक्षात पंचम वेद महाभारत की कथा हो रही है और गायत्री पुरुष हो रहा है यह सामान्य घटना नहीं।, सामा नहीं है ये सामान्य घटना नहीं है निश्चित इस भूमि पर किसी ने किसी ऋषि महर्षि ने पूर्व काल में तप किया होगा यज्ञ किया होगा इसीलिए यह भूमि महाभारत कथा के योग्य हुई और गायत्री पुरुषण जैसा यज्ञ हो रहा है संपूर्ण महाभारत का पारायण हो रहा है बोले आपके शर्मा जी निश्चित भागीशाली हैं जो इसमें भगवान उन्हें निमित्त बना रहे और हमारा मन कहता है कि इस पवित्र अनुष्ठान से भूमि इतनी पवित्र हो चुकी है कि इस विद्यालय में जो छात्र प्रवेश प्राप्त करेंगे जो छात्राएं अध्ययन करेंगे वो भी यहाँ की भूमि पर अध्ययन करके कुछ विशेष संस्कार लेकर यहाँ से जाएंगे पता नहीं यह भूमि में पढ़ने के बाद बालक बालिकाएं उन्नति के कितने ऊंचे शिखर को प्राप्त करेंगे इसको परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता लेकिन ये नथमल जी का ये बनाना और यहां सब ये करना सफल हो गया इतने संत एक दिन जूठन गिर जाए साधुओं की इसमें बड़ी कठिनाई है महाराज महीना भर तक संतों का प्रसाद हो रहा है ब्राह्मणों की जूठन गिर रही है इतने अतिथियों का श्रोताओं का सत्कार हो रहा है ईंट पत्थर तो बहुत जगह लगाया जाता है लेकिन यहां जो कुछ ईंट पत्थर लगाया गया आज वह सार्थक हो गया सफल हो गया यज्ञ की भूमि भारतवर्ष की भूमि है अत्यंत पवित्र भूमि है यमराज वृंदावन बिहारी लाल की तो भगवत कृपा से हाँ यमराज यज्ञ के यजमान बन के बैठे अब यजमान को यज्ञ का काम ऐसा होता कि दिन भर यज्ञ में बीत जाता है यमराज का जो काम है समय जिनका पूरा हो जाए उनको ले जाओ दूतों के द्वारा मंगवाओ फिर जिसके जैसे कर्म है उनके अनुरूप उसको सियोनी में भेजो ये यमराज का विभाग है और महाराज जब यमराज ही यज्ञ में बैठ गए यजमान बनके हजारों वर्ष का यज्ञ था और अब लोगों का मरना बंद हो गए क्योंकि मृत्यु के विभाग वाले जो प्रधान मृत्यु विभागाध्यक्ष यमराज वो तो छुट्टी पर चले गए यज्ञ के जजमान हो गए तो लोगों का मरना बंद हो गया अब तो महाराज बड़ी विस्फोटक स्थिति कोई जीव मरे ही नहीं देवता बोले महाराज तो हालत खराब हो गई मरेंगे कोई है नहीं और आखिर इतनी जनता इतनी जीव सृष्टि कहाँ रहेगी उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की ब्रह्मा जी महाराज आप कृपा करके हमारे ऊपर कृपा करें इस समस्या का समाधान करें तो चंद्रमा इंद्र वरुण कुबेर साध्यगण रुद्रगण वसुगण अश्विनी कुमार ये सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी से अपनी समस्या का निवेदन किया श्री ब्रह्मा जी महाराज ने कहा कि यमराज यज्ञ में लगे हैं इसलिए मनुष्य मर नहीं रहे हैं जब उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तब भी इधर ध्यान देंगे तो इसलिए तुम लोग ज्यादा चिंता मत करो उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा तो अपना विभाग ठीक से संभाल लेंगे ब्रह्मा जी की बात सुनकर के देवता वहीं चले गए जहां यमराज यज्ञ कर रहे थे महावली देवगण गंगा जी में स्नान कर रहे थे उसी समय उन्हें एक कमल दिखाई पड़ा बहता हुआ उस कमल को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ बड़ा सुंदर कमल था बड़ी सुंदर सुगंध उसमें से निकल रही थी ये कमल कहां से के आया है? कहा देखने के लिए इंद्र उसका पता लगाने के लिए आगे बढ़े सब देवताओं को वहीं रोक दिया इंद्र स्वयं गए पता लगाने के लिए और चलते चलते चलते चलते चलते, चलते हिमालय में गंगा जी का उद्गम उधर पहुँच करके उन्होंने देखा कि एक देवी वहां गंगाजी की धारा में प्रवेश करके रो रही है और उस देवी के रुदन से जो आंसू टपक रहे हैं गंगाजी के जल में जैसे ही आंसू टपकता है वही स्वर्ण में कमल बनकर के बहने लग जाता है एक एक आंसू उसके कमल बन जाते हैं इस दृश्य को देख करके उन्होंने कहा कि भद्रे तुम कौन हो तुम्हारे आंसुओं से कमलों की सृष्टि हो रही है तुम क्यों रो रही हो मैं सच्ची बात जानना चाहता हूं उस स्त्री ने कहा कि हे देवराज इंद्र मैं एक भाग्यहीना स्त्री हूं अब किसके लिए रो रही हूं ये मैं खुद बता नहीं सकती तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ मैं किस लिए रोती हूँ अब इंद्र उस देवी के पीछे पीछे चलने लग गए महाराज वो हिमालय के शिखर पर पहुंची, कहा पहुंच गई, कैलाश पहुंच गई वो देवी वहाँ क्या देखा कि एक परम दिव्य महापुरुष जिनके सम्पूर्ण श्रीरंग में भस्म लगी हुई है विशाल जटा कलाप है और वे महापुरुष भगवान शिव ही थे वो कोई दूसरे नहीं वे महापुरुष सिद्धासन लगा करके बैठे हैं, और एक अत्यंत सुंदरी युवती स्त्री भी उनकी अंक में विराजमान है वे उसके साथ खेल रहे हैं चर्चा कर रहे हैं बालक की तरह निर्विकार भाव से वे खेल रहे हैं इंद्र खड़ा हो गया इंद्र ने पूछा तुम कौन हो मैं तीनों लोगों का स्वामी इंद्र हूं मुझे देखकर भी प्रणाम नहीं करते मेरा आदर नहीं करते पर उस महापुरुष ने इंद्र की ओर ध्यान ही नहीं दिया वो तो अपने खेल में मस्त रहे अंत में जब इंद्र ने अपमान किया कि तू कौन है जो मेरा तिरस्कार कर रहा है तो वे महापुरुष उन्होंने दृष्टि घुमाई और वे ठहाका लगा करके हंस पड़े जैसे ही वे हंसे कि इंद्र का शरीर काठ का हो गया जड़ स्तंभित तो हो गया वो जैसे के तैसे रह गए इंद्र ठूठ की भांति इंद्र निश्चेष्ट हो गए अब तो इंद्र न बोलना न बोल पाए न हाथ हिला पाए न पैर हिला पाए जैसे किसी ने लकड़ी की मूर्ति बना दी हो ऐसा हो गया उस महापुरुष ने कहा हे देवी इस इंद्र को पकड़ के मेरे पास ले आओ ये अहंकारी है मेरे पास ले आओ जिससे अब इसके भीतर अहंकार का प्रवेश न हो और उस महापुरुष के पास वह स्त्री इंद्र को जैसे ही ले गई इंद्र ने महापुरुष ने स्पर्श किया स्पर्श करते ही उस इंद्र के अंग प्रत्यंग शिथिल हो गए और वो धरती पर गिर गया तब महान उग्र तेजस्वी उस महापुरुष ने अर्थात भगवान देवाधिदेव महादेव ने भगवान रुद्र ने कहा इंद्र आज के बाद ऐसा घमंड मत करना तुम में अनंत बल और पराक्रम है इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस पत्थर को हटाओ मेरी आज्ञा का पालन करो इंद्र ने उस गुफा के दरवाजे पर विशाल शिला थी उस शिला को जैसे ही हटाया कि वहां क्या देखा कि चार इंद्र उस गुफा के भीतर पड़े हुए हैं। चार इंद्र आप तो इंद्र भय के मारे पीले पड़ गए इसका मतलब है अब तो हम बड़े खतरनाक जगह आ गए हमारे पहले वाले चार इंद्र यहाँ पड़े हैं और पांच में हम और आ गए इसका मतलब जो दशा पूर्ववर्ती चार इंद्रों की हुई वही दशा हमारी होने वाली है।, है भगवान कैसी आपत में पड़े न कमल के पीछे लगते न स्त्री से पूछते न यहाँ तक आते न हमारी ये दशा होती लेकिन अब क्या करें अब तो जो होना सो हुआ है हमने उस उन महादेव जी का तिरस्कार किया इसलिए हमको यहाँ जाना पड़ेगा महाराज और यो कह करके वो अत्यंत दुखी हो गए अब तो उन्होंने भगवान शंकर का स्तवन किया और स्तवन करके कहा महाराज मैं आपकी शरण में हूँ मेरी रक्षा करो मैं आपको पहचान नहीं पाया इसलिए हमने आपकी निंदा कर दी भगवान शंकर ने कहा कि चलो ठीक है कंदरा में तो तुमको घुसना ही पड़ेगा भीतर जाओ प्रवेश करो इसी में शयन करो बोले महाराज हमारा उद्धार कब होगा बोले उद्धार तब होगा अभी धरती का भार हरण करने के लिए भगवान नर नारायण ही प्रकट होने वाले हैं, भगवान अवतार लेने वाले हैं, धरती का भार उतारना पड़ेगा इसलिए तुम पांचों इंद्रों को धरती पर पांडवों के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और यह जो अत्यंत तो सुंदरी स्त्री दिखाई पड़ी ना जिस, जिसके आंसू बह रहे थे कमल बन गए ये स्त्री नहीं है ये साक्षात इंद्रों की शक्ति सची स्वर्ग लक्ष्मी है ये स्वर्ग लक्ष्मी ही अग्नि के कुंड से कृष्णा द्रौपदी के रूप में प्रकट होगी और तुम पांचों इंद्र पांडव के रूप से प्रकट हो तब पांचों इंद्र पांडव के रूप से प्रकट होने के कारण कहने में आप पांच भाई हैं पांच हैं लेकिन पांचों एक ही इंद्र के स्वरूप होने के कारण और उन इंद्रों की इंद्र की पत्नी शचि होने के कारण स्वर्ग लक्ष्मी होने के कारण द्रौपदी के रूप में उत्पन्न होकर तुम पांचों का वर्ण करेगी और फिर इसके बाद तुम भू भार का हरण करके अपने लोक में प्रतिष्ठित हो जाओगे मेरी बात झूठी नहीं हो सकती तो उन पूर्व इंद्रों ने चार इंद्र तो पहले के और ये पांच माइ इन पांचों ने कहा बोले महाराज हम धरती पर जाने के लिए तो तैयार हैं लेकिन हम पांचों को गर्भ में स्थापित कौन करेगा मातृगर्भ में तब प्रथम जो इंद्र थे चार है ना उनमें से जो पहले इंद्र थे उनको स्थापित करने का भार धर्म देवता ने लिया इसलिए वो धर्मपुत्र युधिष्ठिर कहलाए दूसरे इंद्र को गर्भ में प्रतिष्ठित करने का भार वायु ने लिया इसलिए वे वायुपुत्र कहलाए और तीसरे अर्जुन को प्रतिष्ठित करने का जो वर्तमान इंद्र है उसने भार लिया इसलिए वो इंद्र कहलाए और इन दो और इंद्र जो बचे हैं इनको प्रतिष्ठित करने का भार अश्विनी कुमारों ने लिया वो तो नकुल और सहदेव कहलाए इस तरह से ये पांचों पांडव इंद्र हैं। इनके अलग अलग नाम हैं। युधिष्ठिर विश्वभुख इंद्र हैं। भीमसेन भूतधामा इंद्र हैं। अर्जुन प्रतापी इंद्र शिवी हैं और नकुल शांति इंद्र हैं और सहदेव तेजस्वी इंद्र हैं, इनके अलग अलग नाम है। ये हैं, ये पांचों इंद्र ही है और इनकी शक्ति साक्षात द्रौपदी है इसलिए महाराज यह सनातन विधान पहले से बना हुआ है और एक घटना और हम तुम्हें सुनाते हैं वो घटना ये है कि यह जो स्वर्ग लक्ष्मी है जो द्रौपदी के रूप में प्रकट हुई है ये पूर्व काल में एक ऋषि की कन्या थी अत्यंत तो सुंदरी थी किंतु इसका विवाह नहीं हो पाया इसके पिता माता भगवत धाम चले गए दिवंगत हो गए तो इसने पति प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया भगवान शिव प्रसन्न हुए और जब प्रसन्न हुए तो पांच बार इसने कहा पति दो पति दो पति दो पति दो पति दो शंकर जी बोले तुम्हारे पांच पति होंगे घबरागी बोले महाराज मैंने तो उत्सुकता के कारण कहा था पति दो पति दो आपने तो गड़बड़ कर दिया शंकर जी बोले कोई अधर्म का लोप नहीं होगा तुम स्वर्ग लक्ष्मी बनकर के प्रकट होगी और पूर्ववर्ती पांच इंद्र ही तुम्हारे पति होंगे इसलिए हमारा वरदान भी सत्य हो जाएगा और दूसरा विवाह करने का दोष भी नहीं लगेगा अब बात समझ में आई की नहीं आई इसका तात्पर्य है कि पांच से विवाह न होकर द्रौपदी का एक इंद्र से ही विवाह हुआ वे कहने में पांच हैं, लेकिन वस्तुतः तत्व की दृष्टि से पांच होकर भी वे एक ही हैं। इसलिए यह कार्य धर्म विरुद्ध नहीं माना गया धर्मानुकूल माना गया लेकिन संसार में ऐसी कोई दूसरी घटना हो तो यह वहां घटित तो होगी नहीं ये इतिहास वहाँ घटित होगा नहीं घटना वहाँ घटित होगी नहीं इसलिए वहाँ उस अवस्था में उसे अधर्म माना जाएगा इस प्रकार से जब पूर्व जन्म सुनाया और सुनाया ही नहीं बोले हम तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, तुम अपने दृष्टि को दृष्टि से देखो दिव्यम चक्षु पश्चिकुती सुव दे रूपेन चक्ष दिव्य प्रदत सर्वान राजा पश्चित पूर्व द्रुपद के नेत्रों का जैसे ही व्यासी ने स्पर्श किया पांडवों का द्रौपदी का सबका पूर्व जन्म द्रुपद ने प्रत्यक्ष देख लिया अब तो द्रुपद रोमांचित हो गए बोले महर्षे यदि आप जैसा समर्थ महापुरुष सभापति न होता तो कितने भी तर्क दिए जाते पर समाधान नहीं होता पर आपने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और घटना को घटना का पूर्व घटित घटना का चाक्षुष प्रत्यक्ष करा करके आपने हमारे संदेह को दूर किया है आपके चरणों में बारम्बार प्रणाम है अब तो विवाह का कार्य आरंभ हुआ सबसे पहले युधिष्ठ ने पाणी ग्रहण किया और युधिष्ठिर के पाणी के बाद महाराज प्रातःकाल जैसे ही भीमसेन के साथ पाणिग्रहण का अवसर दूसरे दिन आया उसी समय द्रौपदी पुनः कन्या भाव को प्राप्त हो गई देखिए ये विलक्षणता विवाह होते ही माताएं वही होती हैं पर संस्कार की कितनी महिमा है वैदिक पद्धति से पाणिग्रहण संस्कार होते ही कन्या के स्वरूप में परिवर्तन आ जाता है आ जाता कि नहीं आ जाता श्लोक में देखा होगा अब तो बड़ी विचित्र स्थिति अब तो पता ही नहीं चलता कि ये पति हीना है कि पति वती है सौभाग्य चिन्ह ही नहीं है न कंठ में मंगल सूत्र है न पैर में बिछिया है न कोई माताओं के जो भी मंगल न ना नाक में आभूषण है न कान में आभूषण है ये निश्चय कर पाना कठिन होता कि ये ये हैं कौन अरे और तो और अब तो यह निर्णय कर पाना कठिन हो गया कि स्त्री है कि पुरुष है लड़के ऐसे बाल रखा करके बाल बना के चलते हैं ऐसे रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं कि पीछे से देखे तो व्यक्ति को भ्रम हो जाए और दाढ़ी मूछ भी ऐसी सफा च रखते हैं कि उनको देखकर भ्रम हो जाए कि स्त्री है कि पुरुष भगवान जाने भगवान ने तो बनाया पुरुष है लेकिन वे पता नहीं क्या उनका मनोभाव है वे ही जाने हमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है एक महात्मा हमारे महाराज जी को सुना रहे थे ट्रेन में जा रहे थे राम सेवक दास जी अच्छे संत है भक्तमाली तो बोले के एक कहीं ट्रेन में जा रहे थे तो एक महिला जो है कुछ युवक थे हो सकता है उनके कोई नाते रिश्ते के ही हो उनसे बैठकर हाथ परिहास कर रही थी वो युवक भी हंस रहे थे युवती भी हंस रही थी तब तक एक व्यक्ति आए बड़े रौबदार धोती पहने हुए लंबा कुर्ता हे मुछ अंटा लगे हुए एक छड़ी लिए हुए पगड़ी बंधी हुई है, राजस्थानी साफा मूछ खूब कलंगीदार साफा वो आकर जैसी सीट पर बैठा वो जो स्त्री थी जो हंस रही थी उसने तुरंत घूंघट कर लिया लंबा कर लिया घूंघट ये देख के सब और हंसने लगे हंसी में हसी होगी अरे भाई इतने देर तक तो तू बात कर रही थी और ये अपरिचित व्यक्ति ट्रेन में तो कैसे कैसे लोग आते ये अपरिचित व्यक्ति सामने आए तो तुमने घूंघट कर लिया तो लोग हंस रहे थे ट्रेन वाले उसमू उस वाले व्यक्ति ने ही पूछा उसने कहा कि बहू एक बात तो बता मैं बड़ा बूढ़ा हूँ बुरा नहीं मानना रेल में सब लोग आते जाते हैं पर इन लोगों के साथ तो तू बातचीत कर रही थी तुझे कोई शर्म संकोच नहीं और मेरे आने के बाद तुमने संकोच क्यों किया मैं तो अपरिचित हूँ मैंने पहली बार तुमको देखा है तुमने भी पहली बार हमको देखा होगा हमें ये भी पता नहीं तुम कहाँ क्यों हम कहा के पर तुमने संकोच क्यों किया ये बताओ तो उसने घूघट काढ़ के कहा स्त्री स्त्री से क्या संकोच करे पुरुष तो आप हैं अब वो जितने लड़के थे सब मूछ मुड़ाए थे तो डावी मूछ मुड़ाने वाले को उसने स्त्री कह दिया बोले स्त्री स्त्री से क्या संकोच करे ये सब स्त्री इनसे हमको क्या संकोच आप पुरुष हैं इसलिए संकोच करना पड़ा पुरुष की लाज नारी को करनी पड़ती है अब लड़के हिंदू भारतीय लड़के यहां इतनी सी छोड़ देते हैं दाढ़ी अरे भगवान ने तुम्हें भारतीय बनाया है ये क्या उत्पतंग परंपरा चल पड़ी किसी विशेष व्रत में दीक्षा लेनी हो तो संपूर्ण बपन कराना चाहिए भद्र होना चाहिए अन्यथा मूछ नहीं मुड़ानी चाहिए विरक्तों की बात अलग है उनका धर्म ही यही है रखावे तो पूरा रखावे तो मुड़ावे तो पूरा मुड़ावे पर हम गृहस्थ हैं तो हमें अपनी मर्यादा में रहनी तो रहना चाहिए नकल नहीं करनी चाहिए हमारे यदि सिनेमा वाले हमारी बात माने तो हम उनको कुछ भेद दक्षिणा देके भी कह दें कि कुछ दिन जो है चुटिया रखाने वाली और मूछ रखाने वाली और बढ़िया हिंदू धोती कुर्ता पहनने वाली फैशन चला दो कम से कम देश का उद्वार तो हो जाएगा क्योंकि इनमें अपनी बुद्धि तो है ही नहीं सिनेमा वाले जैसा करते हैं जैसी दाढ़ी रखाते हैं, वैसी दाढ़ी रखा लेते हैं हमें अपनी सभ्यता हमें अपने संस्कार कभी नहीं त्यागने चाहिए उसी में हमें जीवित रहना चाहिए अवश्य चोटी धारण करो हिंदू मात्र को शिखा धारण करनी चाहिए ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन विजातियों को चोटी के साथ यज्ञोपवीत भी धारण करना चाहिए बिना चोटी और बिना यज्ञोपवीत के जो कुछ किया जाता है वो न किए के समान है मनु महाराज ने कहा है विशिखा गोपवी कश करो न तत्प्रथम चोटी की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह के पुत्र दीवाल में चुन दिए गए चोटी कटाना स्वीकार नहीं किया हमारा सिख संप्रदाय क्या है मेच मेचों का जमाना था वे हिन्दुओं की इतनी चोटी देख करके चिड़ते थे उन्होंने कहा तुम इतनी सी छोटी से चुड़ते हो तो हम पूरे मस्तक के केशों की चोटी ही रखाएंगे सिखों का जो जुड़ा है वो उनकी चोटी है पूरी की पूरी चोटी है चिढ़ो तुम कितना चिड़ते हो आज बच्चे कहते हैं कि चोटी रखाएंगे तो कोई चोटी खींचेगा क्यों खींचेगा चोटी हमारे में धर्म की निष्ठा नहीं है इसलिए हम ऐसा करते हैं इसलिए भाई अपने बालकों के समय से संस्कार कराओ शिक्षा सूत्र तुलसी की कंठी उनका खान पान पवित्र करो वैसे अखबार पढ़ने का हमारा कोई व्यसन नहीं है पर आज सवेरे ही लाकर किसी ने अखबार दिया उसमें लिखा था कि वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने घोषणा की है निश्चय किया है कि आज के बाद कम से कम हमारे प्रधानमंत्री काल में प्रधानमंत्री के भवन में जो भोज होंगे उनमें अब मांसाहार का प्रयोग नहीं होगा चाहे विदेश का कोई व्यक्ति आ जाए उसे विशुद्ध भारतीय शाकाहारी व्यंजन ही भोजन के रूप में मिलेंगे आज के पहले प्राय जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबके यहाँ मांसाहारी भोजन बड़े चाव से कराया जाता था लेकिन हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री को साधुवाद देते हैं और जापीड पर बैठे हैं इसलिए आशीर्वाद भी देते हैं और प्रसन्नता की बात यह है कि उसने प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम अपने मंत्रियों के ऊपर भी यह नियम लागू करेंगे कि वे जो भोज आयोजित करें उसमें मांसाहार को न रखें क्योंकि हमारा यह लक्ष्य रहेगा कि भारत वर्ष में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी होंगे और हम विश्वास करते हैं जिस दिन भारत वर्ष में अधिक से अधिक लोग शाकाहारी हो जाएंगे गोरक्षा अपने आप हो जाएगी गोरक्षा नहीं जीव मात्र की रक्षा का कार्य होने लग जाएगा शिवृंदावन विहारी इस प्रकार से ये भीम से इनके साथ पाणी संस्कार हुआ तो उस समय पुनः द्रौपदी कन्या भाव को प्राप्त हो गई अर्जुन के साथ संस्कार हुआ तो फिर कन्या भाव को प्राप्त हो गई इसलिए इन्हें पंच कन्याओं में कहा जाता है इनका कन्या भाव सदा सुरक्षित रहता है इस प्रकार से द्रौपदी का विधवत पाणी संस्कार हुआ और अब द्रौपदी ने आकर के अपनी सासु माँ कुंती के चरणों में मस्तक रख करके प्रणाम किया अब जितनी सास बैठी हैं किसने किसी बहू की तो सास है कि नहीं ये सब सास कुंती को अपना गुरु बना करके उनसे शिक्षा लें सास को बहू से कैसा व्यवहार करना चाहिए सास बहू के झगड़े पुराने बहुत पुराने अब भी चल रहे हैं अविवेक के कारण आगे भी चलते रहेंगे लेकिन जो सास विवेक का आदर करेगी वह अपनी बहू का आदर अपनी बेटी से भी अधिक करेगी जहां बेटी और बहू में भेद मान लिया जाता है वहीं सास बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है यदि सास यह समझे कि हमारी एक बेटी तो उस घर में चलेगी लेकिन भगवान ने दूसरी बेटी हमको भेजी है ये मेरी बेटी है इस भाव से पुत्री को जैसा वात्सल्य साथ देती है माता देती है ऐसा वात्सल्य सास अपनी बहू को देने लग जाए तो बोलो किसी घर में गृह कला होगा किसी बहू बेटी को रोना पड़ेगा होता यह है कि ननद और भाभी बीच में सात सात सदा अपनी बेटी के पक्ष में रहती है और बहू बहू भला दूसरे के यहाँ पली पूछी वो इतने नक, इतने नखरे क्यों सहन करे तो फिर ननद बीच में भूमिका निभाती है मैया को भड़काती है बाप को भड़काती है फिर भाई साहब के सामने भी रोती है फिर घर नरक बन जाता है इसलिए बहू को बहू जैसा नहीं अपनी बेटी के जैसा रखो धन्य है मानसी की वह पंक्ति दशरथ जी महाराज कह रहे हैं बधू लर पर घर आई बदूल किनि पर आई राख नयन पुतरी की नी राख नयन पुतरी की कुंती ने कहा आशीर्वाद दे रही है यथेन्द्राणी हरिह स्वाहा च विभासौ रोहणी च यथा सो तो मे दमयती यथानले यथा, यथा बैश्रवणो भद बैश्रवणे भद्रा वशिष्ठे चाप्युरुंधती यथा नारायणे लक्ष्मी तथा तम भवभर्तृषु कृष्णा पांचाली द्रौपदी हमें मैं तुम्हारी साख तुम्हें हृदय से आशीर्वाद देती हूं जैसा इंद्राणी का इंद्र में अनुराग है परम पतिव्रता स्वाहा का जैसा अग्नि में अनुराग है परम पतिव्रता रोहिणी का जैसा चंद्रमा में अनुराग है दमयंती महासती दमयंती का जैसा नल में अनुराग है भद्रा का कुबेर में जैसा अनुराग है अरुंधति का जैसा वशिष्ठ में अनुराग है और भगवती महालक्ष्मी का जैसा नारायण में अनुराग है वह अनुराग तुम्हें अपने पतियों के प्रति प्राप्त हो तुम्हारा पति अनुराग बढ़ता रहे तुम परम पतिव्रता हो वीरों को उत्पन्न करने वाली हो अनंत सुखों को भोगने वाली हो सुभगा भोग संपन्ना यज्ञ पत्नी पतिव्रता तुम यज्ञ पत्नी बनो बहुत ध्यान से सुने यज्ञ पत्नी माने क्या तुम्हें अपने जीवन में ऐसा अवसर आवे यज्ञ में तुम्हें अपने पति के दक्षिण भाग में बैठने का अवसर मिले इसी को यज्ञ पत्नी कहते हैं इसी को धर्म पत्नी कहते हैं ऐसा मंगलमय क्षण तुम्हारे जीवन में आवे तुम अनेक यज्ञों में अपने पतियों के साथ दक्षिण भाग में बैठकर के भाग ग्रहण करो अतिथियों की सेवा करो कोई भी अतिथि तुम्हारे द्वार से भूखा न जाए साधु महाराज साधु लिखा हुआ है हत थीन आगतान साधु संत महात्माओं की सेवा करो कोई साधु तुम्हारे द्वार से भूखा न चला जाए कोई वृद्ध भूखा न चला जाए कोई बालक भूखा न रह जाए गुरुजनों को खिलाकर के ही खाओ पहले भोजन मत करो और तुम्हारे द्वारा किसी का भी तिरस्कार नहीं होना चाहिए सारा राज्य और सारी प्रजा तुम्हें अत्यंत पवित्र भाव ऐसी देखे आदर के भाव से देखें और तुम अश्वेध यज्ञ में अवृत स्नान अपने पतियों के साथ करो मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं और अंत में कहा कि तुम सौ वर्षों तक अपने पतियों के साथ जियो तुम्हारा सुहाग अविचल बना रहे तुम्हें वैधव्य दोष प्राप्त न हो ऐसा अवसर तुम्हारे जीवन में ना आए कि तुम पति से शून्य हो आशीर्वाद दिया है श्री द्रौपदी ने कुंती के चरण दबाए हैं और कहा कि माँ आप ही मेरी परम गुरु हैं आपकी आज्ञा ही मेरा जीवन का सर्वस्व है आपकी आज्ञा ही मेरे लिए सर्वोपरि है और महाराज भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हैं इस विह में ठाकुर जी ने खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया है और इधर ये सारी सूचना अब तो बात स्पष्ट ही हो गई पांडवों का विवाह हो गया सारी सूचना कौरवों के पास चली गई और ये तो इतने दुखी हो गए कि इनका तो जीना मुश्किल हो गया महाराज दुर्योधन को तो जुड़ी आ गई जोर का बुखार आ गया महाराज लिखाए हम अपने मन से नहीं बोल रहे वो ज्वर ग्रस्त हो गया उसने कहा महाराज हम लोगों की वहाँ क्या दशा हुई पिताजी आपको पता नहीं है, है? और देखो भाग्य जिसके अनुकूल होता है वही होता है उसने कहा की देखो कर्ण भी वहां कुछ नहीं कर पाया और शल्य भी नीचे गिर गए हम लोगों की तो दशा क्या हुई हम कह नहीं सकते हैं धिक्कार है धिक है धिक है दुर्योधन बोला ये पुरुष जिंदा होता तो मैं उसका गला रेत कर मार देता उसने पांडवों को जलाया क्यों नहीं हमारे शत्रु जीवित बच कैसे गए शकुनि बोला भांजे राजा क्या करें हम पाशे की विद्या के आचार्य हैं लेकिन तुम्हारा भाग्य ही खोटा है तो हम क्या करें हम सीधा पासा डालते हैं तुम्हारा भाग्य उसे उलट देता है एक जुक्ति की और वो भी निष्फल हो गई, लेकिन भंजे राजा ध्यान से सुनो शकुनी रुवाचो कश्चित शत्रुकर्षणीय पीड़नीय तथा कंते आ सर्वे क्षत्र हाँ ये कोई शत्रु ऐसा होता है उसे मार पीट करके कमजोर कर देना चाहिए धनहीन बनाकर दरिद्र बना देना चाहिए अथवा उसको नगर से निकाल देना चाहिए मारना नहीं चाहिए कुछ ऐसे भी शत्रु होते हैं मार खा करके फिट करके अपमान सहन करके धनीन होकर के नगर से बाहर जाकर के वे फिर अस्तित्व शून्य हो जाते फिर वो कुछ नहीं बिगाड़ पाते लेकिन पांडव तुम्हारे ऐसे शत्रु हैं कि इनको सर्वथा समाप्त किए बिना तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है इसलिए इनको तो किसी भी स्थिति से मार डालना चाहिए भू श्रवा भी वहां थे भूरिश्रवाने का ये संभव नहीं है तुम्हारे अनुकूल कितने लोग हैं द्रोणाचार्य पांडवों के अनुकूल हैं, भीष्म पितामह पांडवों के अनुकूल हैं, विदुर जी पांडवों के अनुकूल हैं, कृपाचार्य पांडवों के अनुकूल हैं। इतने जब सब अनुकूल हैं, अश्वत्थामा भी पांडवों के अनुकूल है सारी प्रजा पांडवों के अनुकूल है और जब इतने लोग अनुकूल होंगे तो तुम्हारे अंधे पिता भोधरी चले जाएंगे मानो भूरी तरबा ने यह कहा था कि हम भी तुम्हारे पक्ष में नहीं हम भी उधर ही है इसको कहते हैं चतुराई उसने कहा तुम्हारा बाप भी उधर ही चला जाएगा तो तुम और तुम्हारे शकुनी रहे तुम पांडवों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अब जो घटना घट गट गई सो तो हो गई क्यों नहीं बिगाड़ सकता हूं मैं बोले तो इसलिए नहीं बिगाड़ सकते हो कि साक्षात भगवान कृष्ण बलराम उनके सहयोगी हैं। भगवान जिनके सहयोगी हूँ उनको तुम क्या बिगाड़ोगे और विराट भी कोई द्रुपद भी कोई सामान्य नहीं है तुम्हें पता है और याद भी होगा तुम सब गए थे द्रोणाचार्य की आज्ञा से द्रुपद से युद्ध करने लेकिन सब परास्त होकर आ गए और महाराज कर्ण को भी पराजित होकर के आना पड़ा अब तो दुर्योधन जैसे किसी सांप का फन कुचल दिया जाए और वो एकदम सुफ कार्य ऐसी ही दुर्योधन की दशा भई और दुर्योधन ने रोते हुए अपने बाप धृतराष्ट्र से कहा पिताजी अब समझ में आया क्या बोले दैव च परम मे पौरुषम चाप्य नर्थकम धिगस्तु पौरुषम तात तो धियंते य मैं तो आज भाग्य को ही प्रबल मानता हूँ पुरुषार्थ बेकार है हमारे पुरुषार्थ को धिकार है अब तक पांडव जीवित हैं बहुत दुखी हो रहे थे ये दुर्योधन आदि दुखी हो रहे थे विदुर जी ने अवसर देखा अच्छा अभी पूरा पता नहीं है धृतराष्ट्र को पूरी घटना की जानकारी धृतराष्ट्र को नहीं अभी तो ये सब दुष्ट वहाँ से पराजित होकर लौटे कुमंत्रणा कर रहे हैं विदुर जी तो बहुत बढ़िया महात्माएं महाराज कई बार जले पर नमक छिड़कने का काम करते बिदुर जी हाँ बिदुरु जी पहुंच गए और बिदुर जी ने कहा महाराज आधिराज भ्रतराष्ट्र महाराज के जीवन की जय हो कहो महात्मा विदुर क्या मंगल में क्षमाचार ला रहे लाए हो बिदुरु जी ने हंसते हुए कहा कुवात दृष्टिया वर्धन सहित विस्मिता महाराज आपकी कृपा से कौरव बहुत बढ़ रहे हैं आगे अब तो ये वृद्ध फूल गया प्रसन्नता के मारे के दुर्योधन सज के गया था स्वयं में लगता दुर्योधन का ब्याह द्रौपदी से हो गया अब तो धरतराष्ट्र बोले लाओ लाओ विदुर विलम्ब मत करो बढ़िया साड़ी लाओ बढ़िया आभूषण लाओ बढ़िया मंगल वस्तुएं लाओ द्रौपदी को मेरे सामने लाओ दुर्योधन को मेरे सामने उपस्थित करो मैं आशीर्वाद दूंगा विदुर जी फिर हंसे बोले आशीर्वाद लेने तो आएंगे पर आप जब बुलाएंगे तब पांचों पांडव द्रौपदी के साथ आएंगे महाराज तुम्हारा दुष्ट बुद्धि दुर्योधन इतना भाग्यशाली नहीं है याज्ञ शिनी द्रौपदी उससे प्राप्त तो हो जाए यह है जले पर नमक छिड़कने का काम तो अब आपने सुनकर बहुत पीड़ा हुई धृतराष्ट्र को लेकिन अपने मनोभाव को छिपाता हुआ धरतराष्ट्र बोले वाह वाह बहुत धन्यवाद वा, बहुत अच्छी बात है जैसे दुर्योधन हमारे पुत्र हैं, ऐसे ही पांडव भी हमारे पुत्र हैं। जब यह बात कही तो श्री विदुर जी ने कहा हे महाराज हम तो एक ही प्रार्थना भगवान से करते है नित्यम नित्यम भगवते बुद्धि राजन छम क्षमा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं इस समय आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं इस समय आपकी जो बुद्धि है वो बुद्धि सैकड़ो वर्ष तक ऐसी ही बनी रहे अर्थात हाँ। पांडवों को अपना पुत्र मानते रहो और अपना नहीं मानते इसलिए तो झगड़े होते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय विदुर जी तो चले गए आप धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन आया बोला महाराज मैं जीवित नहीं रहूंगा मैं मर जाऊंगा जहर पी लूंगा विष खा लूंगा नदी में कूद के मर अरे बेटा हुआ क्या अरे बोले हुआ क्या मेरी बड़ी बेजीती हुई वहाँ सभा में मुँह की खानी पर ही धनुष की प्रसंसा भी नहीं मैं चढ़ा पाया कर्ण पर भरोसा करता था वह भी बेचारा कुछ नहीं कर सका पासा पलट गया पांडव जीवित है धरतराज ने कहा बेटा कोई बात नहीं अब जो हुआ सो हुआ अपने मन में पांडवों के प्रति विरोध का त्याग कर दो दुर्योधन बोला महाराज आप बहुत बड़ाई करते हैं पांडवों की बिदुर जी के सामने धरतराष्ट्र ने कहा मैं विदुर के सामने अपने मन के भाव को न छिपाऊ तो करूं क्या है इसलिए विदुर के अपने मन के भाव को छिपाने के लिए विदुर के मुंह की देखी बात हमें कहनी पड़ती है अब समझ में आई बात की नहीं महाभारत युद्ध का बीज है पक्षपाती धृतरास्त्र दुर्योधन बोला कि दान शाम दान दंड भेद किसी भी पद्धति से पांडवों को समाप्त कर देना चाहिए भीमसेन को फिर विष दिलाकर मार देना चाहिए अथवा इसको सोते हुए भीमसेन का गला घोटकर मार देना चाहिए जाने क्या क्या जैसे कोई पागल बोले ऐसे बोलने लग गया कर्ण ने कहा यह तुम्हारी बात गलत है ना तो पांडव सोते हुए मारे जा सकते भीम भीमसेन तो बिल्कुल नहीं तुमने घासकूस समझ रखा है भीमसेन को जो मारने जाएगा उसी को वो मार डालेगा तब बोले फिर क्या करें बोले द्वारकाधी श्री कृष्ण उनके सहयोगी हैं क्या धंधे हो गए उनको भले घर में ससुराल हो गई है क्या तुम उनके बीच में भेद डालोगे वे पांचों के पांचों माता के मत में स्थित हैं। झगड़ा पत्नी के लिए होता अब उनके ब्याह भी एक ही से हो गए हैं न वहां साम चलेगा न दंड न भेद चलेगा न दान चलेगा हां, अब एक ही चीज बची है दंड युद्ध करो युद्ध से ये संभव है दुर्योधन बिचारा निराश हो गया बिदुर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये सूचना जितना जल्दी हो सकता था द्रोणाचार्य कृपाचार्य भीष्म पितामह बल्ली आदि को सुना दिया बिदुरु जी ने और सबके साथ योजना भी बना ली और धृतराष्ट्र के पास आकर के कहा कि महाराज आप जो प्रजा के सामने फूट फूट कर रो रहे थे घड़ियाली आंसू बहा रहे थे कि अब तक मैं पांडू को मरा हुआ नहीं मानता था पर कुंती के सहित पांडव जल गए तो मैं पांडू को मरा हुआ समझने लग गया हाय रे हाय दुर्भाग्य मेरे प्यारे बच्चे कहाँ गए अनाज की तरह आग में जल गए इतना रोने के बाद भी प्रजा को आपके प्रति संदेह था और अब जब पांडवों ने का विवाह हो गया द्रौपदी से अब आपका मुंह काला हो गया है लाक्षागृह में जलाने की जितनी कालिक है वो सारी की सारी कालिख महाराज आपके मुंह पर लगी है महाराज हम अपने मन से नहीं बोले मूल में लिखा है प्रहलाद श्री बिद्र जी कह रहे हैं कि अब समय आ गया है उस कालिख को आप धो दीजिए क्योंकि जिस मनुष्य की जीवित मनुष्य की अपीर्ति होती है वो जीवित मनुष्य मरे हुए के समान है तुमने अधर्म पूर्वक अपने पुत्रों को राज्य दिया है और धर्म पूर्वक युधिष्ठिर युवराज पद पर अभिषेक करा चुके हैं वे पांडु के उत्तराधिकारी हैं इसलिए हे पुरुष अब व्याग्रह अब की बुराई कोई नहीं कर रहा है अब प्रजा में आपकी घोर निंदा हो रही है इसलिए तेषाम अर्ध प्रदीयता बोले क्या करें बोले अब यही करो कि प्रेम पूर्वक उनको बुलाओ और द्रुपद को समाचार भेजो कि हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है और यहां बुलाकर आधा राज्य अपने वैसे तो उत्तम पक्ष यही है कि युधिष्ठिर को युधिष्ठिर का भाग दे दो और दुर्योधन को कहो कि तुम अनुकूल रहना चाहे तो रहो नहीं तो तुम्हारी जाए छाओ वहां जाओ इसका त्याग कर दो लेकिन हम जानते हैं तुम यह कर नहीं सकते हो तो आधा राज्य युधिष्ठिर को दे दो आधा राज्य दुर्योधन को दे दो झगड़े को किसी प्रकार से बचा लो अब तो श्री कर्ण ने इसका थोड़ा सा निषेध किया है तो द्रोणाचार्य ने भीष्म ने इनको इसको फटकारा है करे मूर्ख तो जब देखो तब जीन हाँकता है युद्ध की युद्ध की युद्ध की तो उनके बराबरी कर सकता है क्या तेरे ही कारण कुरुवंश में फूट पड़ेगी कर्ण को डांट फटकार के चुप कर दिया और कहा महाराज द्रोण ने कुरो वही विन क्षंत्री न नहीं वे दुष्ट कर्ण तेरी दुर्बुद्धि के कारण ही कुरुकुल का विनाश होगा जब द्रोणाचार्य ने सबके सामने उसको फटकार लगाई तब वो चुप हुआ कर्ण अब तो श्री विदुरु जी महाराज को ही भेजा गया क्योंकि विदुर जी नारद जी के जैसे पात्र हैं जैसे नारद जी दैसे देवता सबके पास जाते हैं और सबके यहाँ आदर उनका है क्योंकि सब जानते हैं नारद जी का कोई स्वार्थ नहीं ये सब जानते हैं कि बिदुर जी ही एक निष्पक्ष और निस्वार्थ व्यक्ति है बिदुरु जी को भेजा गया बिदुरु जी ने द्रुपद को शुभ समाचार दिया और मंगल क्षेम पूछा है द्रोणाचार्य भीष्म आदि इन सबकी ओर से भी कुशल क्षेम पहुँचाया है और फिर बड़े प्रेम से कहा कि अब आप महाराज भेज रहे हैं प्रस्ताव और आपको अब हे युधिष्ठिर अपनी माता के सहित अपने भाइयों के सहित पांचाली द्रोह के सहित आपको अब हतनापुर चलना चाहिए महाराज बड़ा उत्सुक हृदय से आप सबका स्वागत करने के लिए तैयार हैं ऐसा कह कर के विदुर जी आ गए और आकर के विदुर जी ने हाँ द्रुपद ने कहा युधिष्ठिर, ये विद्रु जी कह रहे हैं आपका क्या मत है युधिष्ठिर बोले हम तो बड़ों की आज्ञा से ही चलते हैं विदुरु जी भी हमारे लिए आदरणी विदुरु जी जो कहें, विद्र जी ने कहा लौट चलो अवसर मत चुको द्रुपद ने कहा हमको भी यही अच्छा लगता अंत में युधिष्ठिर ने कहा भगवान की क्या राय है जान ले भगवान श्री कृष्ण बोले जल्दी तैयार हो जाओ चले जाओ आगे जो होगा सब सब ठीक हो जाएगा सब का मत हो गया बिगुरु जी पहले ही लौट के आ गए हैं और लौट के आकर के उन्होंने कहा तेषा इदम निर्दिष्ट मयश पुरोचन कृतम महत्व तेषा अनुग्रहणाद्य राजन प्रक्षा लात्म है राजन दुष्ट पुरोचन ने जो कुछ किया उसकी कालिख आपके मुंह पर लगी हुई है अब उस कालिख को धोने का समय आ गया है इसलिए आप आप कृपा करके पांडवों पर वात्सल्य भाव दिखा करके कृपा करके उस कालिख को धो डालिए महाराज जी विदुर जी कहने में बिल्कुल नहीं चूकते धरतराष्ट्र ने यह पूछा नहीं था कि युद्ध होगा तो किसकी विजय होगी पूछा ध्रुतरास ने मंत्रणा भली भाई पर बिदुरु जी इतने बुद्धिमान हैं बिदुरु जी ने विचार किया कि हम तो ये पाठ पढ़ा रहे हैं भाई साहब को पर शकुनि दुर्योधन दुस्साशन कर्ण इन लोगों ने अपना पाठ भी तो पढ़ाया होगा हो सकता है कहीं ये दुष्ट युद्ध का विचार न कि हो नहीं, नहीं बुलाओ मत युद्ध की घोषणा कर दो बिदुर जी बहुत चतुर हैं बिदुर जी ने कहा कि यदि आपने यह सोच के रखा हो कि हम पांडवों का आदर नहीं करेंगे हमारे लड़के युद्ध करके जीत लेंगे तो कान खोल कर सुन लीजिए बलवंत दाश रहा बहविशाम य कृष्ण तथा सर्वे यथा कृष्ण ततो जय यदवंशी बड़े वीर हैं जहाँ श्री कृष्ण होंगे वहीं यदुवंशी होंगे दाऊ दादा होंगे प्रद्युम्न अनिरुद्ध होंगे और जहाँ श्रीकृष्ण होंगे वहीं विजय होगी तुम्हारे पक्ष में श्रीकृष्ण नहीं होंगे तुम्हारी विजय नहीं होगी विजय तो पांडवों की होगी इसलिए अवसर है तुम आप बुला लीजिए पांडवों को दुर्योधन कर्ण शकुनि ये सब भारी दुष्ट हैं इनकी बात मत मानना ये मूर्ख हैं नहीं तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी श्रत का नहीं नहीं मैं ऐसे पागल थोड़ी हूँ बाहर से अंधा हूँ भीतर से अंधा थोड़ी हूँ मैं सब समझता हूँ बहुत बढ़िया आदर सत्कार करूँगा अब तो महाराज पांडव हस्नापुर में आए है कथा बहुत लंबी है और अंत में द्रोणाचार्य कृपाचार्य अश्वत्थामा और श्री पितामह महाभीष्म और विदुर इन सबके साथ मंत्रणा करके आधा राज्य पांडवों को दे दिया गया और एक बड़ी विचित्र बात है इस प्रस्ताव में कृष्ण बलराम सातवें हैं ये है ठाकुर जी की भक्तवत्लता ये नहीं कि धनुष टूट गया और भगवान चले गए पूरा ब्याह कराया और ब्याह के बाद बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट महाभारत में लिखी है इतने लाख घोड़ा दिए इतने हजार हाथी दिए इतने दास दासतासी दिए इतना धन ठाकुर जी ने दिया अपने भक्त पांडवों को और स्वयं हस्तिनापुर तक भगवान चतुरंगनी सेना के साथ भेजने आए और आधा दिलवाकर दिलवा कर सब दाऊ दादा के साथ ठाकुर जी रथ पर बैठ के द्वारिका गये बोलो भक्तवत् चल भगवान की भैया ठाकुर जी के बन जाओ हमारे ठाकुर जी को अपनाना ही आता है त्यागना आता नहीं है बीच मतधार में छोड़ना ठाकुर जी को नहीं आता इसलिए ठाकुर जी के हो जाओ यह है भगवान की भक्तवत्सलता इसलिए प्रियादास जी ने कहा वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे धरे दूर ईसिताहू पांडवन सो करी घरे दूर ईसिताऊ पांडवन सो करी ध्यान दें आधा राज्य देने में भी अन्याय किया गया अन्याय जानते हैं राज्य में देना चाहिए था ना कि इतने नगर दे रहे हैं इतने जिले दे रहे हैं इतना धन दे रहे हैं छोटे मोटे जंगली गांव जी बोले खांडव प्रथिये तुम्हारा है ये जो झाऊ होती है ना झाऊ झाऊ जानते हैं हमारे जमुना किनारे झाऊ खूब होती अब तो खेत बन गए लेकिन थोड़ू खूब झाऊ है सावन में जब झूला पड़ते हैं तो हम लोग झाऊ उसी समय फूलती है तो झाऊ को ले आते हैं झूला में सजाने के लिए भगवान के झूला में सजाने के ये झाऊ महाराज बड़ी विचित्र होती है ये समाप्त नहीं होती झाऊ क्योंकि ये इसका बीज गिरता है धरती में और फिर तमाम झाऊ पैदा होते हैं एक तरफ से जंगल काटते जाओ दूसरी तरफ से झाऊ का जंगल पैदा होता चला जाए ऐसा किया गया पांडवों के लिए कि ये जीवन भर जंगलों को काटते छीलते रहें, जंगली बनकर के निर्वाह करें इसी में बीत जाए इनका समय नगर बनाने में गांव बनाने में जंगल काटने में ऐसा अन्याय के थोड़ा बहुत कुछ स्वर्ण आदि भी उनको दिया गया लेकिन भगवान जिसके होते हैं महाराज क्या कहना ठाकुर जी जिसके सहायक हैं जब जाने की नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब द्वारिका नाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर नो हर्धम राज्य से सम्प्राप्य हो खंड समावेश धृतराष्ट्र कहा आधार राज्य रंग को दे दिया तुम यहाँ से खांड वप्रस्त चले जाओ अपनी माता और अपने भाइयों के सहित भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत देवराज इंद्र को आज्ञा की देवराज विश्वकर्मा को बुलाकर आदेश दो नए इंद्रप्रस्थ का निर्माण करें महाराज जी महाभारत में लिखा है पांडव वहां पहुंचे हैं तो उनको बना बनाया नगर मिला है और महाभारत में भगवान व्यास कह रहे हैं कि उस समय धरती का सबसे श्रेष्ठ नगर था इंद्रप धरती का सबसे श्रेष्ठ विश्वकर्मा को विश्वकर्मा जी हैं वो कोई देवता है देवता है देवताओं के कारीगर हैं, वो कोई हमारे आपके जैसे थोड़े के चूना पत्थर सीमेंट कंक्रीट लाना पड़े उनके संकल्प से सृष्टि दिव्य उन्होंने इन्द्रप्रस्थ महेंद्र उवाच विश्वकर्मन महाप्राज्य अद्य प्रभरम इंद्रप्रस्थ मित ख्यात दिव्यम रम्यम इस नगर का नाम इंद्रप्रस्थ होगा भैसम उवाच महेंद्र शासनाथ गिश्वकर्मा तुकेशन प्रणम्य में प्रणिपात आर्थन किमकर उमी तिहा वासदेव सुतक्ष विश्वकर्मा नहते भगवान श्री कृष्ण के पास इंद्र ने विश्वकर्मा को भेज दिया और भगवान श्री कृष्ण ने कहा विश्वकर्मा आप इतना सुंदर नगर बनाओ मेरे भक्त पांडवों के लिए कि धरती पर इस कोटि का कोई दूसरा सुंदर नगर न हो महाराज सुंदर इंद्रपुस्त नाम का नगर बसा दिया और संपूर्ण धन उनमे विराजमान हो गया चारों वर्णों के लोगों को रहने के लिए सुंदर सुंदर भवन बने थे जैसे कोई नक्शा से नगर बसाया जाए ना ऐसे पूरा नक्शे से पूरा इंद्रप्रस्थ बसाया गया था बड़ा लंबा चौड़ा इंद्रप्रस्थ का कई श्लोकों में वर्णन है और महाराज जी पांडव वहां पहुंचे हैं, वास्तु पूजन संपन्न किया है और विधिवत ब्राह्मणों का पूजन करके नगर में प्रवेश किया है भगवान श्री कृष्ण भी अब तो आ गए और भगवान श्री कृष्ण भी इस महोत्सव में सम्मिलित हुए इंद्रप्रस्थ का जो वास्तु विधि था उस महोत्सव में भगवान कृष्ण बलराम भी सम्मिलित हुए बहुत भोजन कराया गया बड़ा भारी उत्सव हुआ भगवान बोले अब हमारा काम हो गया अब हम जाना चाहते हैं नारद जी आकर तुम्हें सुंदर सुंदर कथाएं सुनायेंगे तुम लोग सत्संग करना इस महल को पाकर भूल मत जाना वैभव में सत्संग करना नारजी कथा सुनाएंगे हाँ हाँ हाँ अब भगवान बोले अब हम अपनी बुआ जी से अनुमति और ले लें हैं तो भगवान अपनी बुआ कुंती के निकट आए हैं उसमें कुंती ने जो बात कही है हाँ हाँ धन्य है धन्य है महाभारत ग्रंथ धन्य है व्यासी धन्य है कुंती धन्य है कैसा अद्भुत विचार है कुंती का कुंत कुंती कह रही है जातुषं ग्रह मसाध्य मया प्राप्त चेशव आर्यणा चापी न कुंती भोजे न चा ने केशव लाक्षाग्रह में जो हमने कष्ट भोगा उसे मेरे पूज्य पिता कुंत नहीं जान सकते आपके बाबा भी, भी, भी नहीं जान पाए आपके पिता हमारे भैया बसदेव जी भी नहीं जान पाए लेकिन इतनी भयंकर विपत्ति से जो मैं पुत्रों के तहत बच गई कृष्ण ये तुम्हारी कृपा है हमारे भाई हमारे पिता संसार का कोई व्यक्ति हमारा सहयोगी नहीं हुआ पर आपने हमारी पुत्रों के सह की आज हमें जो कुछ मिला है आपकी कृपा से मिला है त्वयानाथ है न गोविंद सारा संसार मुझे अनाथ कहता हो लेकिन मैंने अपने को अनाथ कभी नहीं माना क्योंकि जब द्वारिका नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण मेरे नाथ हैं तो भले ही सारा संसार कुंती को अनाथ कहे मैं अनाथ कैसे त्वया नाथे दुखम गोविंद महत्तरम इस दुख के महासमुद्र को आपकी कृपा से गोविंद पार कर दिया तम ही नाथ स्वनाथ नाम दरिद्राणाम विशेषता हे अनाथों के नाथ हे गरीब निवाज हे दरिद्रों के नाथ आपके चरणों में हम नमस्कार करते हैं शर्व दुखा नि शाम्यव संदर्शना स्मरस्वईना महाप्राग्य ते न जीवंती पांडवा कुंती कह रही हैं कि आपके दर्शन से संपूर्ण दुखों का शमन होता है इसलिए नाथ आप कहते हम द्वारिका जाएंगे जाने के लिए मत जाइए जल्दी लौटकर आने के लिए जाइए आप जाएं पर तो विलम्ब न करें फिर आ जाएं हे महाप्राज्य हमारे बालक पांडव आपको भूलें तो भले ही भूल जाएं पर आप इन्हें कभी मत भूलना और हे भगवान मुझे विश्वास है स्मरस्वी नान महाप्राग्य आप निश्चित हमारी हमारे पुत्रों की याद करते रहे हैं तेन जीवंती पांडवा इसलिए आज तक पांडव जीवित हैं यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं प्रवल कर्म ले जाई लाए जहा प्रवल कर्म ले जाई जहा जहा मुही अपनी बर आई तह तहा जनी जिन छो छड़ो कमठ अंड की नाई यह विनती रघुवीर गुसाई यह विनती रघुवीर गुसाई भगवान ने कुंती के चरणों में प्रणाम क्या बोले बुआ जी हम कहीं जा तोड़ी रहे हैं हम तो आपके निकट ही हैं और महाराज जी भगवान चले गए हैं द्वारिका चले गए हैं नारद जी आए हैं और नारद जी ने नारजी जैसे ही आए हैं अब तो नार पांडवों ने उठकर कर के नारजी के चरणों में सातंग प्रणाम किया है उनके चरणों का प्रक्षालन किया है अर्घ पाद्य आचपन निवेदित किया है सुंदर आसन पर बिखाया है मधुपर्क निवेदित किया है सुंदर गोदान किया है और नारद जी के स्वरूप का बड़ा भारी वर्णन उनके स्वभाव का वर्णन उनकी सुंदरता का वर्णन उनके लक्षणों का वर्णन कई श्लोकों में यहाँ व्यासी ने किया है नारद जी कौन हैं? बोले सारे ब्रह्मांड में जो निरंतर विचरण करते रहते हैं वेदांत शास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान हैं, समस्त विद्याओं के पारंगिक पंडित हैं परम तपस्वी ब्रह्म सेठ से सम्पन्न है न्यायोचित वर्ताव करने वाले महामुनि हैं, भगवान के प्यारे भक्त महान पार्षद भगवान के हैं धर्म बल से परमात्मा का ज्ञान उन्होंने प्राप्त कर लिया है गुणातीत है चारों वेदों का निरंतर अंगों के तहत पारायण करते हैं, न्याय शास्त्र के महापंडित हैं। है कैसे है कहते उनका सीधा साधा स्वरूप है कद ऊंचा है और शुक्ल वर्ण है गौरवर्ण के है नारद जी ऊंचा कद है गौर वर्ण के है अवदाते सूक्ष्म दिव्य च रुचिर प्रदे और बड़े सुंदर महीन रेशमी वस्त्र नारद जी धारण करते हैं वो वस्त्र इंद्र के द्वारा दिए हुए हैं महाराज बृहस्पति के समान बुद्धिमान है और ऐसे नारद जी उनके श्रीअंग पर द्वादश लक्षित हैं गले में तुलसी की माला शोभित है और वीणा हाथ में है ऐसे देवर्षि नारद जी महाराज पढ़ारे बोलो श्री नारद जी महाराज की अब तो नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है नारद जी ने कहा बड़ी प्रसन्नता की बात है तुम लोगों का ब्याह भी हो गया भगवान की कृपा तुम पर है भगवान की प्रेरणा से हम कुछ बात समझाने आए हैं तुम लोगों की पत्नी पांचाली द्रौपदी है और महाराज ये झगड़े की जड़ स्त्री जमीन धन यही सब झगड़े की जड़ होती है तो कहीं एक स्त्री के कारण तुम भाई भाइयों में झगड़ा न हो जाए झगड़ा होगा तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा सुंदोप सुंदर न्याय से कहीं तुम दोनों तुम लोग आपस में समाप्त न हो जाओ इसलिए हम सुंदोप सुंदर न्याय से बचना और पांचों भाई एक प्रेम के सूत्र में मद करके रहना ये समझाने आए युद्व ने कहा महाराज ये सुंदोप सुंदर न्याय क्या है आपकी भाषाएं बड़ी पहेली जैसी होती है बोले ये स्थिर एक समय की बात है हिरण कशिपु के कुल में एक निकुम्भ नामक दैत्य हुआ इस निकुंभ नामक दैत्य के दो पुत्र हुए एक का नाम था सुंद और दूसरे का नाम था उपसुंद। दोनों इतने इतना अधिक प्रेम था दोनों भाइयों में कि एक प्राण दो देह थे वे तो एक थाली में एक साथ भोजन करते एक ही सैया पर सोते एक साथ आते जाते हर काम एक साथ करते थे लिखा तो नहीं महाभारत में हो सकता डोललाल भी एक साथ ही बैठते जब सब काम एक साथ करते थे तो सब काम ही करते होंगे एक साथ एक क्षण के लिए भी अलग एक दूसरे से नहीं होते थे उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट कर लिया उनकी कठोर तपस्या को देखकर इंद्र ने उनकी तपस्या में बड़ा विघ्न किया लेकिन वे बड़े मनस्वी थे महाराज वो हारे नहीं और उनका तप सिद्ध हो गया ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हो गए ब्रह्मा जी ने कहा सुंद कु हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं वरदान मांगो बोले महाराज हम दोनों भाई अमर हो जाएं ब्रह्मा जी अमर बना सकते थे विभिषण जी को अमरत्व का प्रदान ब्रह्मा जी ने दिया वाल्मीकि रामायण प्रमाण है लेकिन ब्रह्मा जी बोले नहीं अमर तो हम नहीं बना सकते हमारा लोक भी समय आने पर नष्ट हो जाता है हमारी भी अवधि पूरी हो जाती है हम अमर कैसे बनाएंगे और फिर तुमने तपस्या करते समय संपूर्ण प्राणियों पर अधिकार करने के लिए उत्तम राज्य को प्राप्त करने के लिए वैभव को प्राप्त करने के लिए तुमने तप किया था और दूसरा तुम्हारे तब का प्रयोजन नहीं था इसलिए तुम्हें अनंत बल शक्ति हम तुम्हें प्रदान कर रहे हैं तुम्हारा बहुत बड़ा शासन होगा तुम लेकिन अमरत्व हम तुमको नहीं दे सकते है सुंद ने कहा कि ठीक है यदि आप हमें अमरत्व नहीं दे सकते तो आप हमें यह वरदान दीजिए क्या बोले हमारी मृत्यु सर्वास्म नो भयम न्यादृते न्यूनम पितामह देवता यक्ष गंधर्व किन्नर किसी से मेरी मृत्यु ना हो अपने भाई भाई लड़े तभी मरे नहीं तो न मरे उनको विश्वास था कि भाई भाई कोई लड़ने वाले हैं और सच्ची बात यही थी इतना उनमें प्रेम था एक कहावत है संस्कृत भाषा की मर्कटस्थ सुरापानम ततो तत्वृष्टिक बंदर का स्वभाव चंचल होता है तोड़ फोड़ उठा पटक शांत बंदर बैठ जाए ये संभव नहीं है अब बंदर को सुरापान और करा दिया जाए और बिच्छू और काट ले फिर देखो फिर क्या बंदर तो उत्पाद की चरम सीमा पार कर देगा बंदर तो राक्षसी प्रकृति के तो पैसे ही थे इनको बदरा बरदान रूपी सुरा का पान और कर लिया और दैत्यों के राज्य सिंहासन रूपी बिच्छू ने और काट लिया अब तो महाराज सारी धरती पर स्वाहाकार स्वधाकार बंद हो गया हाहाकार हो गया किसी से न डरे न किसी ऋषि से न मुनि से न देवता से देवता अपने अपने, अपने लोगों को छोड़कर भाग गए अब तो हाहाकार करते हुए सब ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि का सार इकट्ठा किया और उससे एक स्त्री बनाई एक अप्सरा बनाई तिलोत्तमा तिलम तिलम समोत्तम सत्त्या नाम चक्रे पितामह तिल तिल करके उत्तम वस्तुओं का संग्रह करके उसने शिलोत्तमा अप्सरा का ब्रह्मा जी ने निर्माण किया बोले महाराज मुझे क्या करना है बोले बस तुम सिंध सिंध के पास चली जाओ ऐसा कुछ नाटक करो कि दोनों झगड़ा करें लड़ भिड़ के मर जाएं बोले ठीक है ये आ गई ये दोनों भाई नदी के किनारे घूम रहे थे वो नाचने लग गई महाराज वहाँ देखते ही दोनों आश्चर्य में पड़ गए इतनी सुंदर इतनी सुंदर अब यहाँ महाराज जी लिखा है की तिलोत्तमा एक आंख से कटाक्ष करती है सुंद की ओर दूसरी आंख से कटाक्ष करती है उपसुंद की ओर दोनों को ऐसा फसा लिया उसने हाव भाव कटाक्ष के चक्कर में कि दोनों ही आसक्त तो हो गए जब सुंद ने देखा कि उपसुंद इसकी तरफ दूसरी दृष्टि से देख रहा है तू छोटा है मैं तेरा बड़ा भाई हूँ धर्मतया तेरी भाभी हुई माता के समान है और माता के समान इस सुंदरी को तुम किस दृष्टि से देख रहे हो उपसुंद बोला खबरदार आपने ऐसी बात कही तो ये मेरी पत्नी होने के योग्य है धर्मतया तुम्हारी पुत्र बधू के तुल्य है ब्याह किसी से भया नहीं चर्चा भी भई नहीं और स्त्री को देखकर झगड़ा हो ऐसे बुरा नहीं मानना ये बड़े बड़े युद्ध हुए हैं बड़े बड़े झगड़े हुए हैं चाहे रामायण काल का झगड़ा हो और चाहे महाभारत काल का झगड़ा हो नारियों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है नारी को लेकर ही सारे झगड़े हुए इसलिए महाराज भगवान किसी को इससे मुक्त कर दें तो उस सब झगड़े झंझट से मुक्त हो जाता बोलो वृंदावन विहारी भगवान किसी को मुक्त कर दें तो बस सब झगड़े खत्म झगड़े होते ही इसलिए। भगवान जाने क्या शक्ति परमात्मा ने इनमें निहित कर दी है ससुरहारी पिहारी लगी जब थे रिपुरूप कुटुंब भये तब ते गोस्वामी जी लिख रहे हैं बड़े बड़े पिता माता के भक्त पुत्र ब्याह के बाद पत्नी भक्त हो जाते हैं वो पितृमातृ भक्त नहीं रह जाते हैं पता नहीं कौन सी विद्या इनमें होती है भगवान ही जाने तो महाराज वो सुंद उपसुंड दोनों लड़े और इतना लड़े कि गदाएं उठा ली और लोहू लुहान होकर धरती पर गिर गए और मर गए महाराज तिलोत्तमा आ गई ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी बोले तुम्हारी तुम्हारा रूप तो दिव्य ही है अब तुम्हें इतना तेज प्राप्त हो जाएगा सूर्य के समान कि सामान्य पुरुष तुम्हें देख नहीं सकेंगे तो लोग तुम्हें ये कह रहे थे महाराज एक झगड़ा हुआ जहां खड़ी होंगी वहीं लोग मरेंगे ऐसा हमको ही तुमने क्यों बोले अब कोई झगड़ा नहीं होगा कोई बात नहीं तुम निवास करो स्वर्ग में इसलिए तुम लोग आपस आप में ऐसा कुछ विधान बना लो जिससे द्रौपदी को लेकर तुम लोगों में कला उत्पन्न न हो जाए सब ने श्रद्धा पूर्वक नारजी की बात स्वीकार की है और यह निश्चय किया है एक कस्य ग्रहे कृष्णा वशेत वर्ष मकल मषा द्रौपद्यासी यो दर्शेत तनो द्वादश वर्षाणी ब्रह्मचारी बने वशेत निश्चय कर लिया कि एक वर्ष द्रौपदी एक के महल में ही निवास करेगी और जिस समय द्रौपदी जिसके महल में निवास करेगी उस समय दूसरे भाई का उसमें प्रवेश निषिद्ध होगा कथनचित एकांत अवसर में द्रौपदी के साथ जो भी भाई होगा बैठा होगा उस समय किसी दूसरे भाई ने वहां प्रवेश किया तो से 12 वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते हुए बनवास करना पड़ेगा 12 वर्ष बनवासी बनकर रहना पड़ेगा ये कानून बन गया और कानून बनकर के महाराज अब लीला का विस्तार आगे हो रहा है एक दिन की बात है ब्राह्मण रोता हुआ अर्जुन के महल के द्वार पर आया और चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गया कि हमारी गायें चोर चुरा करके ले जा रहे हैं और तुम क्षत्रिय हो हाथ पर हाथ धरे बैठे हो गायों के चले जाने से हमारा हव्य कब्य धर्म कर्म सब विलुप्त हो जाएंगे उसका पाप तुम्हें लगेगा अरक्षित रम राजानम बलिषठ भाग हारिणम हारिणम तमाहु सर्वलोक समग्रम पापचारिणम कहते हैं जो राजा अपनी प्रजा की आय का छठा भाग वसूल करता है कर के रूप में और प्रजा की रक्षा नहीं करता वह पापाचारी माना जाता है और ब्राह्मण की रक्षा करने से ही धर्म की रक्षा होती है गौ की रक्षा करने से ही धर्म की रक्षा होती है गाय पर संकट है और ब्राह्मण रो रहा है और तुम बैठे हुए हो अर्जुन ने विचार किया मेरा धनुष बाण अस्त्र तो महाराज स्थिर के महल में रखे हैं उठाने का ध्यान नहीं रहा और इसमें समय द्रौपदी बड़े भाई साहब के महल में विराज रही हैं तर्क के अनुसार मुझे प्रवेश नहीं करना चाहिए किंतु गौ की रक्षा नहीं होगी ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी तो युधिष्ठिर को दोष लगेगा हमें भी दोष लगेगा अपने बड़े भाई को दोषयुक्त बनाना ठीक नहीं हम बारह वर्ष जंगल में रह जाएंगे लेकिन गाय पर संकट आया है ब्राह्मण पर संकट आया है हम इस समय हमारा परम कर्तव्य है सब कुछ त्याग करके हमें ब्राह्मण और गौ पर आए हुए संकट को दूर करना चाहिए अर्जुन ने भीतर प्रवेश किया और अधर्मे वही अधर्म महानस्तु वनेवा वा मरण ममो शरीर बिना तेनो धर्म एवं विशिष अर्जुन ने कहा जंगल में मेरी मृत्यु हो जाए मुझे स्वीकार है शरीर नाश हो जाए पर धर्म का नाश नहीं होना चाहिए ऐसा विचार करके महल में प्रवेश कर गए महाराज जी उस समय धर्मराज स्थिर द्रौपदी को तत्वोपदेश कर रहे थे देखिए कैसी अद्भुत बात है कैसा पवित्र गृह इसको कहते निवृत्त रागत ग तपोवनम जिसका राग निवृत्त तो हो गया है उसका घर तपोवन के समान है एकांत कक्ष में युधिष्ठिर बैठ कर के सत्संग चर्चा कर रहे तत्व चर्चा गंभीर चर्चा चल रही थी श्रद्धावनत होकर हाथ जोड़कर द्रौपदी श्रवण कर रही थी सुंदर धूप सुवासित हो रही थी मालाओं से भवन अलंकृत था और युधिष्ठिर सत्संग कर रहे थे इसी समय अर्जुन ने बिना अपने भाई साहब की ओर देखे और बिना द्रौपदी की ओर देखे, देखो मर्यादा सीधे कक्ष में प्रवेश किया अपने हथियार ढाल तलवार कवच और धनुष बाण उठाया तरकस उठाया और तुरंत बाहर निकल गए और उन्होंने जो गायों को चुराने वाले तस्कर थे उनका वध करके संपूर्ण गोवंश को ब्राह्मणों को दे दिया ब्राह्मणों ने अर्जुन को यशस्वी भव विजयी भव भक्तिमान भव कह करके आशीर्वाद दिया है और अर्जुन लौट करके आए हैं ध्यान दें गो अपराध करने वाले गायों की तस्करी करने वाले उनको राजा को मृत्युदंड देना चाहिए यह धर्मशास्त्र की आज्ञा है गायों की तस्करी करने वाले मृत्युदंड के पात्र हैं महाभारत में लिखा है चाणक्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र है कौटिल्य का अर्थशास्त्र उसमें चाणक्य भी कह रहे हैं गोतस्करी करने वाले मृत्यु दंड के अधिकारी हैं राजा को चाहिए उन्हें मृत्यु दंड दे। महाराज वहां तो यहां तक लिखा है चाणक्य ने कौटिल्य ने वो यहां तक लिखते हैं कि जो जो ग्वाला गैया का अधिक दूध धो और बछड़ा बछिया कमजोर रह जाएं तो राजा को चाहिए उस ग्वाले को पकड़वाकर उसके दोनों अंगूठे काट ले अंगूठे कट जाएंगे तो बढ़िया से धो नहीं पाएगा अंगूठा से तो धोहा जाता है यहां लिखा है गो अपराध इतना भयंकर है गो अपराध करने वाले को मृत्युदंड की व्यवस्था होनी चाहिए ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया है और इधर श्री अर्जुन आए आकर के अपने, अपने भाई साहब के चरणों में प्रणाम किया है और प्रणाम करके कहा कि अब मुझे अनुमति दीजिए मैं 12 वर्ष के लिए बन जाना चाहता हूँ महाराज जी यह सुनते ही श्री युद्ध जी रोने लग गए और उन्होंने कहा कि मैं धर्मतया तुम्हारे पिता के तुल्य हूँ और तुम वो मेरे पुत्र के समान हो और फिर भी हम तो बैठकर सत्संग कर रहे थे उस अवस्था में तुम आगे यह किसी प्रकार से अनुचित नहीं है इसलिए तुम्हें बन नहीं जाना चाहिए तुम वन मत जाओ यहीं रह जाओ और यदि तुमसे अपराध भी हुआ है तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ क्योंकि शास्त्र की मर्यादा है गुरो अनुप्रवेशो ही लोपघा तो यवीयसहा यवी लो बड़ा भाई अपनी पत्नी के साथ घर में बैठा हो और छोटा भाई उस घर में प्रवेश कर जाए तो शास्त्र की दृष्टि से दोष नहीं है क्योंकि बड़ा भाई पिता के तुल्य और उसकी पत्नी माता के तुल्य होती है जा सकता है किंतु बड़ा भाई उस घर में नहीं जा सकता जहाँ छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ बैठा हो तो तुम तो मेरे छोटे भाई हो आ भी गए तो कौन सी बात है इसलिए तुम बन में मत जाओ तुम्हारे धर्म का लोप नहीं हुआ अर्जुन बोले भाई साहब सब बात आपकी मानेंगे लेकिन यहाँ आप थोड़े फिसल रहे हैं आप मोह के कारण ऐसी बात कर रहे, कह रहे हैं हम आपकी बात नहीं मानेंगे हमारे अपराध को आप क्षमा करें कितना बढ़िया श्लोक है महाराज जी लिखने योग्य श्लोक है कितना सुंदर श्लोक है कभी अवसर आवे तो इन श्लोकों का संग्रह होकर प्रकाशन होना चाहिए इतने सुंदर श्लोक हैं, वो कह रहे हैं न्याजे न चरे धर्मम इति भवता श्रुतम न सत्या सत्ये नुधमा लवे धर्म का आचरण छल पूर्वक नहीं करना चाहिए धर्म के नियमों को अपने मन माफिक नहीं बना लेना चाहिए धर्म कहते ही उसको है जिसमें परिवर्तन न हो अब हम आपसे पूछते हैं अग्नि का धर्म जलाना है और ये दाहकता रूपी धर्म उसमें न रहे तो उसको आप क्या कहेंगे अग्नि का धर्म जलाना है दाहकता है और दाहकता अग्नि में नहीं रह गई तो उसको क्या कहेंगे आप या तो उसको राख कहा जाएगा या उसे कोयला कहा जाएगा उसे आग नहीं कहा जा सकता इसलिए धर्म माने धर्म बहुत से लोग गोल मटोल झूठ बोलते हैं झूठ को सत्य बना के बोलते हैं। कहते हैं इसमें झूठ क्या हुए तो सची बात है पर सत्य कहते किसको हैं? न तत्म य छलेलें न अनुबिदम जिस जिस सत्य में छल घुसा हुआ है वो सत्य सत्य नहीं है सत्य तो वही है जो छलहीन हो धर्म वही है जो छलहीन हो आप हमारे प्रति मोह के कारण नियम को बदलना चाहते हैं भले ही आप सत्संग कर रहे थे लेकिन जब एक बार प्रतिज्ञा हो चुकी है कि जो भी प्रवेश करेगा आज आप झील देंगे धीरे धीरे बना बना नियम सब बिगड़ जाएगा इसलिए जो कानून बनावें उन्हें निष्ठापूर्वक उस कानून का पालन करना चाहिए संविधान को छूकर शपथ लेने वाले ईश्वर के नाम पर शपथ लेने वाले यदि ईमानदारी से सच्चाई से शपथ भीतर से ग्रहण करें तो उनके जीवन में अधर्म का स्पर्श नहीं होगा लेकिन प्राय होता यही है हम गीता भागवत छूकर कहते हैं सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे झूठ बिल्कुल नहीं कहेंगे और ये गंगा जी हैं और ये गीता जी हैं और इसके बाद भी हम झूठ बोल देते हैं आप फिर कहते भाई ये तो सब चलता है कोई बात नहीं है समय के अनुसार सब करना पड़ता है ऐसे लोगों को धर्मात्मा नहीं कहते हैं। ऐसे लोगों को नरक जाना पड़ता है इसलिए किसी भी स्थिति में झूठ न बोले सत्य का पालन करे धर्म का पालन करे सुनते ही युधिष्ठिर के नेत्र भराए। उन्होंने अर्जुन को हृदय से लगाया बोले निश्चित मेरे मन में मोह आ गया था इसलिए मैं कह रहा था लेकिन तुमने जो बात कही है तुमने अपने धर्म को बचा लिया हमारे धर्म को बचा लिया मर्यादा की रक्षा की है जाओ आशीर्वाद है प्रेम से जाओ सुभाष से और लौट करके जल्दी आ जाना क्योंकि तुम्हारे बिना ये बारह वर्ष हम लोगों के लिए बहुत कष्टकारी होंगे अर्जुन प्रणाम करके चल पड़े हैं हरिद्वार पहुँचे हैं हर दिल्ली से हरिद्वार सबसे पहला निकट तीर्थ हरिद्वार है हरिद्वार गंगा द्वार पहुँचे हैं वहाँ जैसे ही गंगा जी ने स्नान किया है नागराज की कन्या उलूपी जो कौरव नाम के नाग के कुल में उत्पन्न हुई थी और वह ऐरावत नाग के कुल में कौरव्य नामक नाग की पुत्री उलूपी उलूपी दर्शन करके या परम नाग कन्या है दर्शन करके अत्यंत आसक्त हो गई और इसने गोता लगाया अर्जुन ने गंगाजी में हरिद्वार में और वो अर्जुन के चरण पकड़ के ले गई उनको नाग अर्जुन घबरा गए कि भैया गोता लगाया कहा पहुंच गए कहाँ बड़ा भारी नगर है मणिया प्रकाशित हो रही है कोई सौ फण वाला कोई पाँच सौ फण वाला कोई हजार फण वाला सर यहाँ घूम रहे हैं ये क्या विचित्र लोग हैं उसने कहा महात्मन दुख मत करो मैं नाग कन्या उलूपी हूँ मेरा मन आपके प्रति आसक्त हो चुका है मैंने अपना सर्वस्व आपके चरणों में निवेदित कर लिया कर दिया है मैंने आपका पति रूप से वर्ण कर लिया है आप मुझे स्वीकार करें उन्होंने कहा की देवी तुम्हे पता नहीं बारह वर्ष ब्रह्मचर्य के पालन की प्रतिज्ञा हमने की है उन्होंने कहा ब्रह्मचर्य का पालन का मतलब क्या है द्रौपदी के निमित्त को लेकर के बारह वर्ष ब्रह्मचारी रहोगे अर्थात बारह वर्ष तक द्रौपदी का स्पर्श नहीं करोगे ये प्रतिज्ञा है कोई हमारे लिए प्रतिज्ञा थोड़ी है क्षत्रिय तो अनेक विवाह करते हैं महाराज उसको राजी कर लिया और अंत में उसने कहा या तो तुम अपना धर्म पालो और नहीं तो मैं इसी समय प्राण त्यागती हूँ वो इतनी आसक्त हो गई थी अर्जुन स्वीकार न करते तो वो प्राणी त्याग देती तब अर्जुन ने धर्म का विचार करके नाग कन्या उलूपी को स्वीकार किया और कहा कि जब तक पुत्र का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक हम रहेंगे और महाराज पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम इरावंत तो हुआ बब्बुवाहन बब्रुवाहन का जन्म हुआ इरावान नामक हिरावान नामक पुत्र का जन्म हुआ और पुत्र का पुत्र को जन्म देकर के अर्जुन पूर्व दिशा के तीर्थों में भ्रमण करते हुए मणिपुर पहुंच गए मणिपुर पूरब में मणिपुर है ना इम्फाल मणिपुर वहां के राजकुमारी चित्रांगदा वो इतनी सुंदरी थी उनको देखकर अर्जुन का मन ही वहां आकर्षित हो गया और अर्जुन ने उनके पिताजी से कहा कि आप अपनी पुत्री का पुत्री हमें दे दे बोले तुम अपने कुलशील का परिचय दो उन्होंने बताया कि मैं अर्जुन हूँ बड़े प्रसन्न हुए बोले ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप मेरी पुत्री का हाथ स्वयं मांग रहे हैं लेकिन मैं सतर्क दे सकता हूँ हमारे पूर्वज पूर्वजान थे भगवान की उपासना की शंकर जी की शंकर जी ने वरदान दे दिया तुम्हारे वंश में एक एक संतान होगी तो आज भी वही परंपरा चली जा रही एक ही एक बेटा होता था इस बार बेटी हुई है इसलिए इस पुत्री का विवाह तो कर देंगे पर पुत्री का जब तक पुत्र नहीं हो जाएगा तब तक आप कहीं जाओगे नहीं बाद में पुत्र तुम्हारा न माना जाकर हमारे राज्य का उत्तराधिकारी होगा तुम नहीं ले जाओगे इसको वो हमारे पास रहेगा हमारी वंश परंपरा उससे चलेगी अर्जुन ने स्वीकार कर लिया और एक पुत्र को जन्म दिया इस पुत्र का नाम बभ्रू वाहन हुआ बोलो भक्तवत् भगवान की जय इस प्रकार से अर्जुन पंचाब सर, सराती तीर्थ में भी पहुंचे हैं वहां ग्राहियों से अपसराओं का उद्धार किया है और मणिपुर चित्रांग गंदा से मिलकर के श्री अर्जुन गोकर्ण तीर्थ आए हैं गोकर्ण तीर्थ ये दक्षिण भारत में गोकर्ण आंध्रा की तरफ गोकर्ण तीर्थ है बड़ी महिमा महाभारत में लिखी है आद्यम पशुपते स्थानम दर्शना देव मुक्ति दम यत्र पापों की मनुजहा प्राप्तोत्य भय दम पदम भगवान शंकर का वह आदि स्थान है इसके दर्शन मात्र से पापी मनुष्य भी परम पद प्राप्त कर लेता है मोक्ष पद निर्भय पद प्राप्त कर लेता है ऐसी महिमा है महाराज प्रभास तीर्थ में आए हैं अर्जुन और श्री कृष्ण से मिले हैं उनके साथ द्वारिका गए हैं द्वारिका में यहाँ श्री कृष्ण और अर्जुन के मिलन का बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज छाती से छाती लगाकर दोनों मिले हैं बहुत देर तक अलग ही नहीं हुए है प्रेम के जल से दोनों ने दोनों का स्नान करा दिया है और महाराज लौट करके जो है द्वारिका आए हैं भगवान की बड़ी विलक्षणता है अर्जुन जो हैं, वो क्षत्रिय के वेश में नहीं हैं। उनके बड़े बड़े जटा हो चुके हैं क्योंकि तो बनवासी के वेश में उनके है उनके जटा हैं, मृग धारण किए हुए हैं, कमंडल है छड़ी उनके हाथ में है ऋषि का वेश है उनका तो ठाकुर जी से तो मिल गए पर ठाकुर जी ने कहा अब द्वारिका तुमको ले चल रहे है यथा समय आने पर अपने आप पता चल जायेगा आप कौन है लेकिन अभी तो ऐसे ही महात्मा बन के ही रहना, भगवान ने ठहरा दिया तमाम लोग दर्शन कर देखो महात्मा जो अच्छे दर्शनीय होते हैं ना उनके दर्शन के लिए भीड़ लगती है तो थोड़ा गोल मटोल पिंडी हो अच्छा दर्शन हो तो लोग कहेंगे अरे भाई बड़े अच्छे महात्मा है चलो दर्शन करें अर्जुन साक्षात नर ऋषि तो है ही है सुंदर कमल दल के खिले हुए विशाल नेत्र है सुन्दर दाढ़ी मूछ है सुंदर जटाए है कमंडल लिए हुए हैं और वलकल वस्त्र हैं ऐसे लगते हैं मानव कोई तपस्वियों का तप ही मूर्तिमान होकर आ गया है कामदेव ने ही तपस्वी का रूप धारण कर लिया बड़े सुंदर लगते हैं और पढ़े लिखे तो हैं ही अर्जुन बढ़िया उपदेश व्याख्यान भी करते हैं दाऊ जी के कान में खबर गई कि बड़े उच्च कोटि के महात्मा आए हैं बहुत सुंदर प्रवचन करते हैं दाऊ जी भी दर्शन करने का बोले महाराज अब तो महल में ही आसन लगाओ बोले ठीक है वहाँ एक रेवतक पर्वत पर देवी पूजन की यात्रा थी उस समय अर्जुन ने सुभद्रा को सुंदर सुसज्जित वेश में देखा और देख करके वे दे सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा करने लगे और उन्होंने अपने मन की बात श्री कृष्ण ऐसी छिपाई नहीं श्री कृष्ण ऐसी कहा यह अपूर्व सुंदरी का दर्शन करके मेरा मन विवाह का हो रहा है भगवान हंसने लगे बोले अपूर्व सुंदरी कोई दूसरी नहीं है मेरी खास बहन सुभद्रा है और दारू दादा इसका ब्याह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं लेकिन बहुत अच्छा मौका है तुम जरूर ब्याह कर लो हमारी सलाह है हमारी अनुमति है ये देवी पूजन के समय जा रही है सब लोग जा रहे हैं और हमारा रथ तैयार रहेगा हमारे चार घोड़े शैब सुग्रीव मेघपुष्प पुष्प बलाहट इसी में बैठ करके सुभद्रा जाएगी और आप सारथी को धक्का देकर गिरा देना और खुद सारथी बन जाना और उसको को रथ पर बिठा भाग लेना बोले महाराज फिर तो नाते रिश्तेदारी में बड़ा झगड़ा होगा भगवान बोले सब बात हम संभाल लेंगे तुम चिंता मत करो बोलो लीलाधारी भगवान की अपनी बहन के अपहरण की जुप्ती मुक्ति खुद ही बता दी उन्होंने ऐसे ऐसे करो महाराज हमारे ठाकुर जी हैं बड़े लीधन अर्जुन ने भगवान की अनुमति प्राप्त करके महाराज जी एक बात और लिखी है वो कहना बहुत आवश्यक है उस समय अर्जुन ने एक विश्वस्त ब्राह्मण के द्वारा युधिष्ठिर और भीमसेन के पास भी खबर भेजी कि हम द्वारिका तक पहुंच गए हैं और वहाँ हमारे ब्याह का मन हो रहा है बोलो क्या करें अपहरण करके लावे युधिष्ठ और भीमसेन ने वो ये भी कहवा दिया था कि भगवान की अनुमति हो गई है बोले जब ठाकुर जी ने हरी झंडी दे दी है तब कोई बात नहीं फिर तो कर लो जो कहते हैं सो कर लो अब दोनों जगह से संकेत मिल गया अर्जुन ने तुरंत सुभद्रा जी को गोद में उठाया रथ में बिठाया सारथी को नीचे गिरा दिया और शंख बजाया और रथ आगे बढ़ा दिया आज भी श्री जगन्नाथपुरी में आज आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा है जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का महीना है बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की आज भी सुभद्रा जी जिस रथ में विराजमान होती हैं, उस रथ के सारथी अर्जुन होते हैं आज भी जगन्नाथ जी का रथ अलग होता है जगन्नाथ जी का सारथी दारुक है दाऊ जी का सारथी अलग है और महाराज सुभद्रा जी के रथ के सारथी आज भी अर्जुन बनते हैं क्योंकि अर्जुन सारथी बने हैं सुभद्रा के भगवान की आज्ञा से आज भी आप जगन्नाथपुरी में जाकर देखे सुभद्रा जी के रथ आध... के रथ के सारथी के पद पर अर्जुन विराजमान होते हैं भगवान तो लेके चले गए अर्जुन की आज्ञा अर्जुन जो है सुभद्रा जी को लेके चले गए यादव क्रोध में भड़क उठे बोले अरे ये बहुत बड़ा किया कैसा ऋषि था बताओ ले गया कितना अच्छा महात्मा लगता था देखने में हमारी बहन को ले गया दाऊ जी के क्रोध भड़क उठे खोट फड़क उठे लेकिन श्री कृष्ण शांत तो भाव से बैठे थे दाऊ जी ने कहा तुम सब लोगों ने कवच धारण कर लिया है युद्ध के लिए तैयार हो लेकिन ठाकुर श्री कृष्ण की ओर तो देखो बहन तो इनकी भी है लेकिन ये कुछ नहीं बोलते है तुष्णी भूते जनार्दने अत्य भाव अभिज्ञा संक्रद्धा मोघ गर्जिता बेकार में गर्जना कर रहे हो श्री कृष्ण जब तक हमारे अनुकूल नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते इनसे तो पूछ लो ये क्यों चुप बैठे हैं इतनी बड़ी घटना द्वारिका में घट गई ये चुप बैठे हैं साहू जी आवेश में बोले समझ में नहीं आता इतनी भयंकर परिस्थिति में तुम्हारा मौन सबको दुखी कर रहा है कृष्ण बोलो क्या बात है बोले बोले क्या बहुत भले घर में गई है आप तो संत से भी वैसे भी हैं वो कोई सामान्य महात्मा नहीं थे वे साक्षात नर ऋषि अर्जुन गांधी अर्जुन अब तो जब प्रशंसा पूर्ण बात की भगवान बोले तो दाऊ समझ गए नमज पकड़ लेता ना अच्छा वही ऐसी समझ गए इतनी बढ़ाई करके कहते अर्जुन ले गए इसका मतलब ये सब इनकी अभिमति से हुआ है अरे इसका मतलब तुम्हारा मत था बोले हाँ भाई साहब बिल्कुल मत था आप दुर्योधन से ब्याह करना चाहते थे मैं ये बिल्कुल सह नहीं होना देना चाहता था दुर्योधन अधर्मी है अल्पायु है हमारी बहन हमारे सामने विधवा हो हम नहीं देख सकते अर्जुन ही उसके युग है दुर्योधन कदापि योग्य नहीं है इसलिए हमारे मत से यह कार्य हुआ है लेकिन इसने बहुत बुरा काम किया भले ही आपके मत से कहा को ही त्रैव भुगतान नम भाजनम हमारे घर में भोजन किया और हमारे बर्तन में हमारी हंडी में इसने छेद किया है हमारे सिर पर पैर रखा है हमारा अपमान किया है इसको बहन चाहिए थी तो हमसे मांगता बोले महाराज मांगना क्षत्रियों के लिए ठीक नहीं है कर नरेंद्र यान चाप कभी भी बिगर ही था क्षत्रिय को मांगना नहीं चाहिए इसलिए उन्होंने मांगा नहीं बुरे स्वयं हम हमारे करने का विचार था पुलिस स्वयंवर में तो कन्या स्वतंत्र होती है किसी दूसरे के गले में मारा डाल देती तब क्या होता इसलिए अर्जुन ने जो किया है हरण किया वो बिल्कुल ठीक किया बोले तो कुछ भी किया हो हम लोग मानेंगे नहीं कथम ही शीर्षो मध्ये कृतम तेन न हमारे सिर पर पैर रखा है अर्जुन ने हम क्षमा नहीं कर सकते हम युद्ध जरूर करेंगे भगवान हंसने लगे भगवान ने कहा देखो अभी अर्जुन चले गए हैं लेकिन इज्जत बच गई और तुम लोग जाओगे हम तो लड़ेंगे नहीं आप लोग जाइए और कहीं हार के आ गए तो रही सही इज्जत और धूल में मिल जाएगी दाऊजी बिल्कुल पक्की तौर पर समझ गए कि ना हारेंगे तो हार जाएंगे क्यों ये परमात्मा है सत्य संकल्प है जब हारने का संकल्प यही कर चुके हैं तो हम जीतेंगे कैसे बोले सब कवच उतार दो झगड़ा मत करो क्योंकि ये नहीं चाहते हैं ये जो चाहते हैं वही होता है इसलिए जो चाह वो हो गया अब हम लोगों के गरजने से क्या फायदा अब तुम बताओ हमें करना क्या चाहिए भगवान बोले बड़े आदर पूर्वक बहन बहनोई को यहाँ लाना चाहिए और वैदिक पद्धति से भावरी पड़ना चाहिए हाँ बोले ठीक है अब तो रख गया बोले झगड़ा वगड़ा नहीं है आओ लौट आओ बीच रास्ते से लौटाया गया और विधि पूर्वक सुभद्रा जी के साथ अर्जुन का विवाह सम्पन्न हो गया और महाराज जी इसके बाद 12 साल पूरे हो चुके हैं इस विवाह में 12 वर्ष पूर्ण हो गए हैं श्री सुभद्रा जी ने गोपी का वेश धारण किया या लिखा है पार्था प्रस्थापया मास्व कृत्वा गोपाली का बपू ग्वालीन का वेश बना करके भेजा है ठाकुर जी की बहन है ना गोपी का जैसा श्रृंगार हो ऐसा श्रृंगार लहंगा फरिया चुनरी ये सब धारण करा के अर्जुन ने कहा अब हम तो डरते हैं थोड़ा द्रौपदी से तुम जाकर उनको मना लो वो बड़ी हैं तुम छोटी हो लेकिन ये भी कई बार झगड़ा हो जाता है तो सुभद्रा ने कहा आप चिंता न करें मैं मना लूंगी लेकिन पहले एक बार आप जाइए वहाँ अर्जुन पहुँचे हैं द्रौपदी के निकट और द्रौपदी से उन्होंने कहा की देवी मैं अपना 12 वर्ष का व्रत पूर्ण करके वनवास की अवधि पूर्ण करके आ गया हूँ क्या कारण है तुम प्रेम पूर्वक मेरी ओर नहीं देख रही हो युष्ठीम से इन सबसे मिली तब गए हैं द्रौपदी से मिलने द्रौपदी ने प्रणय को पूर्वक कहा है तम द्रौपदी पृथ्वीवाच प्रणयात कुरुनंदनम ये प्रेम की बात है कोई झगड़ा वगड़ा नहीं ऐसा मत समझ लेना द्रौपदी ने कहा तत्र गच्च कौ यत्र सात्वतात्मजा जहाँ सुभद्रा है वहीं जाओ अब यहाँ तुम्हारे आने की जरूरत नहीं है द्वारिका रहो क्या रखा है यहाँ भाइयों को छोड़ दिया मुझे छोड़ दिया अपनी मैया को छोड़ दिया चले जाओ सुभद्रा जी के पास ही रहो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय श्री अर्जुन बड़े प्रेमी है भगवान के मित्र हैं सब जानते हैं मनाना भी जानते हैं मित्र का कुछ लक्षण तो आए गयी मित्र में मानवियों को मनाने में कुशल श्री कृष्ण है अर्जुन भी उनके मित्र हैं उन्होंने रूसी हुई द्रोपदी को मना लिया और कहा देखो अब पीछे झगड़ा कर लेना सुभद्रा आने वाली है इसी बीच में सुभद्रा जी आ गयी और आकर के सुभद्रा जी ने अपना मस्तक द्रोपदी के चरणों में रख दिया और कहा मैं तुम्हारी दाती हूँ मुझे स्वीकार करो यह सुनते ही द्रौपदी के नेत्र बर्फ पड़े अपनी छाती से लगाया है मस्तक सुंगा है मुख है, कहा तुम मेरी छोटी हो तुम मेरी अत्यंत प्रिय हो, हृदय से लगा लिया है ये है प्रेम इसको प्रेम कहते हैं। और महाराज बहुत अद्भुत चरित्र है श्री ठाकुर जी ने दस हजार गाय कन्यादान में अपनी बहन को दी हैं कहां की गाय दी महाराज जी द्वारिका की गाय नहीं दी कहा की गाय दी महाभारत में लिखा है श्रीमान माथुर देशिया नाम दोगध्री नाम पुण्य वर्चसाम ब्रजकी नस्ल की जो गायें हैं दस हजार ब्रज की गैया अर्जुन को भगवान ने प्रदान की ब्रज की गई है गायों की नस्ल में ब्रज की जो गाय है वह नस्ल महाभारत काल तक सबसे उन्नत नस्ल थी गाय दुर्भाग्य है अब नस्ल का संघार हो रहा है नस्ल नष्ट हो रही है आज भी ब्रज की जो गाय है बड़े ऊंचे कद की होती है श्वेत वर्ण की प्रायः होती है दूध में बहुत अच्छी होती है सीधी बहुत होती है और आजकल उसे लोग मेवाती नस्ल कहते हैं मेवाती नस्ल पर ध्यान दें अज्ञान के कारण मेवाती नस्ल कहा जाता है वो मेवाती नस्ल नहीं है वो माथुरी गाय है कौन सी गाय है माथुरी गाय बुज की गाय मेवात तो आज बना है मेवात कोई पौराणिक नाम है मेवात जो हिंदू ही थे बलपूर्वक जिन्हें मुसलमान बना दिया गया उनको मेव मान लिया गया और मेवों का जो क्षेत्र हो गया वो मेवात हुआ ये जितने मेव थे ये सब हिंदू थे और ये सब गोपालक थे ये सब भगवान के वर्ण में ही उत्पन्न हुए थे सब ग्वाल जाति के थे और सब गो माता के बड़े भक्त थे आज भी मेवात क्षेत्र में बड़ी संख्या में गोवंश का पालन होता है आज भी मेवलोग गोचारण करते हैं गोपालन करते हैं भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें, वे यथकिंचित गो अपराध करने लगे हैं वह भावना उनकी समाप्त हो वे सच्चे अर्थ में गोभक्त गो उपासक बने और अपने घर में फिर से वापस आ जाएं वे गोपालक थे वे हिंदू ही थे अभी भी वे पुनः पवित्र अपने प्राचीन परंपरा को स्वीकार करें जिसको हम कहेंगे घर वापसी वे श्रद्धापूर्वक अपने घर में लौट के आवे और फिर गोमाता को ही अपनी आराध्य देवता इष्ट देवता मान कर के कार्य करें तो हम समझते हैं भारतवर्ष की प्रगति में इससे उत्तम और कोई दूसरा योगदान उनका नहीं होगा और यह भारतवर्ष के लिए भी गौरव की बात हो। लेकिन क्या करें दुर्भाग्य ऐसा है कानून ऐसे बने हुए हैं कि दुर्भाग्य से धर्मांतरित लोग फिर पुनः हिंदू धर्म में वापस नहीं आना चाहते क्यों वो जानते हैं हिंदू बनने से फायदा क्या इसलिए समाज में इस प्रकार का वातावरण तैयार होना चाहिए जो भारतवर्ष की प्रजा दोहरे कानून से का शिकार न बने एक देश एक राष्ट्र और एक शासन तो कानून की व्यवस्था सभी मनुष्यों के लिए सभी प्रजात के लिए एक जैसी ही होनी चाहिए ये जब तक नहीं होगा तब तक जैसी प्रगति इस देश की होनी चाहिए वैसी प्रगति नहीं हो पाएगी तो दस हजार गाय ब्रज की नस्ल की जो गायें हैं, उत्तम गायें, वो प्रदान की हैं। अभिमन्यु का जन्म हुआ है अभिमन्यु के शब्द का अर्थ बड़ा सुंदर दिया है अभिच मन्युमा शैव ततम अभिमन्युमति माने, माने क्रोध।, ता पूर्वक, क्रोध पूर्वक जो लड़ने वाला है उसका नाम अभिमन्यु अभिमन्यु यह नाम हुआ और अभिमन्यु के जन्म लेने पर युधिष्ठिर ने दस हजार गाय और हजारों स्वर्ण मुद्राएं एक एक ब्राह्मण को प्रदान की जैसे शुक्र पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ऐसे ही निरंतर अभमन्यु बढ़ने लग गए और संपूर्ण धनुर्वेद का ज्ञान उन्होंने अर्जुन से प्राप्त किया और दाऊजी से भी शिक्षा प्राप्त की बड़े प्यारे हैं और इधर युधिष्ठिर के ज्येष्ठ पुत्र का जन्म हुआ उनका नाम प्रतिबिंध्य हुआ भीमसेन ने जो युद्ध में अस्त्र शस्त्रों की वर्षा को सहन करने में विंध्या चल के समान इसलिए उनका नाम प्रतिबिंध हुआ युधिष्ठिर के बड़े पुत्र का भीमसेन के पुत्र सुतसोम हुए एक हजार सोम यज्ञ करने के बाद भीमसेन ने सुत सुत सोम नामक अपने ही समान बलवान और पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया द्रौपदी के गर्भ से अर्जुन ने सुतकर्मा को जन्म दिया नकुल ने शानी को जन्म दिया और सहदेव ने श्रुत को जन्म दिया इस तरह से द्रोपदी ने पांच पतियों से पांच पुत्रों को जन्म दिया और महाराज जी बड़ा सुंदर अब उत्सव यहाँ संपन्न हो गया खूब भरा पूरा परिवार है कुंती खूब आनंद में है एक दिन की बात है महाराज जी युद्ध के राज्य का बड़ा सुंदर वर्णन है कई श्लोकों में वर्णन है धर्म चारों चरणों से परिपूर्ण हो गया युधिष्ठिर की प्रजा में गाय दूध देने वाली हो गईं बड़ा सुंदर वातावरण है एक दिन की बात है लगता यही जेठ अषाढ़ का महीना होगा अर्जुन बोले भगवान से कि हे श्री कृष्ण बड़ी गर्मी पड़ रही है चलिए जमुना जी में स्नान करेंगे वहीं जंगल में कुछ तम्बू टेंट काट लेंगे और वही बढ़िया चकाचक खूब आनंद से खसकी चटिया लगा के सेवक सेविकाएं सब रहेंगे वहाँ थोड़ा गान बजान होगा जमुना जी में जल विहार होगा दिन में बढ़िया फूल बंगला में विश्राम करेंगे रात्रि में नौका विहार करेंगे ऐसा एक घूमने फिरने की योजना बना ली और भगवान अर्जुन के साथ यमुना जी के पुलिन में आए हैं बड़ी सुंदर क्रीड़ाएं हो रही है एक दिन की बात है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन विराजे थे उसी समय एक बहुत ऊंचे लंबे ब्राह्मण जिनका सारा शरीर ब्रह्म तेज से जल रहा था वे श्रेष्ठ ब्राह्मण जो देखने में अत्यंत सुंदर थे वे ब्राह्मण आए और आकर के उन्होंने कृष्ण अर्जुन को दर्शन दिया भगवान श्री कृष्ण अर्जुन सहसा आसन से उठकर खड़े हो गए ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धावनत होकर उन्होंने प्रणाम किया और कहा की भगवान आप कोई महान तेज तप से सम्पन्न ब्राह्मण मालूम पड़ते हैं आप अपना परिचय दें आप यहाँ क्यों पधारे हैं ब्राह्मण बहुभोक्ता भुंजे परिमित सदा भिक्षे वार्षण पार्थवे वा तृप्तिम प्रय हे श्री कृष्ण हे अर्जुन मैं बहुभोजी ब्राह्मण हूँ चाहे जितना भोजन कर जाऊ मेरा पेट भरता नहीं बहु भोजी ब्राह्मण हूँ और आप दोनों से भरपेट भोजन मांगता हूँ भगवान ने कावश क्या खाएंगे आप बोले मैं अग्नि हूँ अग्नि ने अपने को ब्राह्मण कहा इसलिए वेद में लिखा अग्निर्वय ब्राह्मणा अग्नि ब्राह्मण है कैसा स्वरूप है अग्नि का वेद भगवान कह रहे हैं चतरी श्रंगा त्रो अस् पादा देशीर्षे सप्तस्तासो अस्त्र बद्दो वृषभोरोवीति महोदेव मर्त्या आविवेश भगवान अग्नि का स्वरूप उनके दो मस्तक हैं जटाएं हैं दाढ़ी है मूछ है ऋषि का वेश है चुरी श्रृंगा दो दो सिंह हैं, चार सिंह हैं, तीन चरण है त्रयोवश्य पादा देश सब कहा सा उनकी सात लपटें, सात जीवाए वही जो है सात उनकी भुजाए हैं साक्षात धर्म रूप हैं, रो रवीति रो रवीति माने गर्जना कर रहे हैं धर्म को अभिव्यक्त कर रहे हैं ऐसे भगवान अग्नि ज ब्राह्मण के रूप में आए हैं भगवान ने उनका आदर किया है और कहा कि महाराज मैं मुझे अजीर्ण हो गया अपच हो गई है। तो हमारी दवा ब्रह्मा जी ने यही बताइए, है खांडोवन जलेगा तो तुम्हारी अपच दूर होगी तमाम औषधियों से जलने से तुम्हारी अपच दूर हो जाएगी जलाते क्यों नहीं आप खांडोवन को बोले इंद्र का मित्र तक्षक निवास करता है नाग अपने परिवार के सहित जब मैं जलाना चाहता हूँ इंद्र वर्षा करके उसको बुझा देता है अग्नि लगने नहीं देता है तो भगवान आपको ये अजीर्ण कैसे हो गई मंदाग्नि कैसे हो गई बोले महाराज श्वेत नाम के एक प्रख्यात राजा हुए वे बड़े भारी धर्मात्मा थे उनकी यज्ञ में बड़ी श्रद्धा थी उन्होंने भारतवर्ष के ब्राह्मणों को बुलाया और सबके चरणों में प्रार्थना की कि सौ वर्ष का यज्ञ हम करना चाहते हैं आप लोग संकल्प लेकर दीक्षा दीजिए अब ध्यान दें सौ साल के यज्ञ का मतलब क्या है यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण अपने घर नहीं जा सकता पत्नी के निकट नहीं जा सकता यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण अपने घर चला जाए तो आप पुनः यज्ञशाला में प्रवेश का अधिकारी नहीं होता है तो इतने दिन के लिए वो तो घर से कोई संपर्क ही नहीं रहेगा उसका खाली हवन करो यज्ञ मिसाला में रहो पूज्य श्री प्रातः स्मरणी बरुआ सागर वाले स्वामी जी स्वामी श्री शरणानंद सरस्वती जी महाराज बड़े भारी निष्ठावान थे वैदिक धर्म के प्रति एक जगह की घटना है यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में दीक्षित एक पंडित जी के घर में कोई अति आवश्यक कार्य आ गया उसके कारण पंडित जी को घर जाना पड़ा कोई व्यवहारिक कार्य के लिए ही गए थे लौट करके जब वे आए तो स्वामी जी ने दूसरे ब्राह्मण को प्रायश्चित करा के उनकी जगह पर रख दिया उनसे कहा आपका तिरस्कार तो हम नहीं करेंगे आप रहिए माला फेरिए रामचरित का पाठ कीजिए दक्षिणा जो देनी है जो निश्चित है वही मिलेगी आपको एक यज्ञशाला में नहीं घुस सकते तो बोले महाराज ये तो हमारा अपमान है यज्ञशाला में तो हम जाएंगे बोले यज्ञशाला में तो नहीं जा सकते आप। आपने घर में रात्रि में विश्राम किया कि नहीं किया हाँ घर में तो रहे हो घर में जाएंगे तो कहां रहेंगे घर में न रहेंगे तो कहाँ रह बोले आप घर में रहके आए हैं आप अब तो यज्ञशाला में प्रवेश के अधिकारी बोले महाराज जिस हेतु से आप मना कर रहे हैं जाने के लिए ऐसा कोई कार्य हमारे द्वारा नहीं हुआ है हम तो किसी विशेष कार्य से गए थे कोई पत्नी के निकट थोड़ी हम गए थे बोले कुछ भी हो आप घर गए अब यज्ञशाला में नहीं गए दूसरे को नियुक्त कर दिया उन्हें यथावत वही यज्ञ वाली दक्षिणा उनको दी गई यज्ञशाला में नहीं गई उसने इतना कठोरता रखते थे क्योंकि संकल्प लेता है ब्राह्मण उतने दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करने का पराण्न भक्षण नहीं करता है भूमि पर शयन करता है बृहद व्रत ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है ये सब ब्राह्मण के नियम है यजमान के भी यही नियम होते हैं वक्ता के भी यही नियम होने चाहिए हम निवेदन ये कर रहे हैं आज परम्परा चली है वक्ता सपत्नी जा रहे हैं कथाओं में और फिर पत्नी के साथ निवास करते हैं यह भी एक धारिक सदाचार का उल्लंघन है यह नहीं होना चाहिए यदि गृहस्थ रखता हैं, तो उन्हें पत्नी से पृथक रहकर ही कथा कहनी चाहिए पत्नी के साथ कथा के काल में निवास नहीं करना चाहिए यही सनातन धर्म है ब्राह्मण तैयार नहीं हुए बोले महाराज सौ साल के लिए हम अपने घर से पूरा बाबाजी बनाना चाहते हो क्या हमको हम नहीं करा सकते तुम्हारा यज्ञ बोले महाराज हम भी तो नियमों का पालन करेंगे आप यज्ञ जरूर करामे ब्राह्मण ब्राह्मण क्रोध में भर गए ब्राह्मण क्रोध में भर गए और उन ब्राह्मणों ने और उन ब्राह्मणों ने क्रोध में कहा हम तो तुम्हारा यज्ञ नहीं कराएंगे शंकर जी कराएंगे तुम्हारा यज्ञ वे महाकाल हैं हम नहीं कराएंगे तुम्हारा यज्ञ नाराज हो गया ब्राह्मण नाराज हो गए नहीं कराएंगे यज्ञ अरे दस दिन पंद्रह दिन महीना भर का यज्ञ साल भर का यज्ञ आठ दस वर्ष का यज्ञ यहां तक तो चले सौ साल तक हम घर छोड़ के कैसे रहेंगे नहीं कराएंगे यज्ञ शंकर जी करायेंगे राजा कुछ नहीं बोला बोले महाराज ब्राह्मण धर्म का काम न करे तो धर्म का लोप हो जाएगा अब आपने आज्ञा देगी शंकर जी कराएंगे तो हम शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। राजा श्वेत ने भगवान शंकर की कठोर तपस्या की बारह वर्ष की कठोर तपस्या महाराज कई वर्षों तक तपस्या की बारह दिन के बाद कभी सोलह दिन के बाद कंद या मूल खा करके वे भजन करते उनकी कठोर तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए अब प्रसन्न होकर कहा वरदान मांगो बोले महाराज आप यज्ञाचार्य बनकर हमारा यज्ञ कराइए भगवान शंकर हंसने लगे बोले ब्राह्मण ही यज्ञाचार्य होते हैं देवता किसी यज्ञ के आचार्य नहीं होते देवताओं की तो यज्ञ में पूजा होती है लेकिन फिर भी आपने हमारा हमसे प्रार्थना की है तो दुर्वासाजी मेरा ही अवतार है दुर्वासाजी यज्ञ कराएंगे दुर्वाशाह जी ने एक ही यज्ञ कराया जीवन में आचार्य बनकर के लेकिन भगवान शंकर की आज्ञा से दुर्भाजी आचार्य हुए दुर्वाशाह जी बोले कि हम यज्ञ तो करा देंगे तुम्हारा पर हमारी शर्त है क्या बोले बारह वर्ष तक हाथी के सूढ़ के समान मोती भारतीय देसी गाय के घी की धारा कुंड में गिरती रहनी चाहिए कम से कम 12 साल तक तब तो जगह कराओ बोला महाराज 12 साल क्यों जिस दिन से अग्निस्थापन हो रसूर धारा तक अखंड घी की धारा चलनी चाहिए कोई कमी आपकी दया से नहीं है करोड़ों गोवंश है दूध दही की घी की नदियां बह रही हैं महाराज कहाँ तो हम लोग एक ताबे की लुटिया लटका देते हैं उसमें खेद भी इतना छोटा करते हैं कि पांच मिनट में एक बूंद गिरे और कहा हाथी की सूर के समान मोटी घी की धारा अखंड चली अग्नि खूब तृप्त हुए और उस समय दुर्बाशा जी महाराज ने सबको आवाहन किया अब महाराज जी वैसे तो ब्राह्मण नहीं मिल रहे थे पर दुर्बाशा जी आचार्य हुए जिस ऋषि को वो कह देते है की तुम्हे रिफ्रिज बनना है तुम्हें सामगान करने वाला बनना है तुमको अधभरियु बनना है तुमको अमुक काम करना है अब दुर्वासा जी को कौन मना करे कि हम सौ साल तक नहीं यज्ञ में बैठ सकते हैं दुर्वासा जी ऐसे समर्थ आचार्य के सीधे सीधे नहीं तो टेढ़े सबको यज्ञ में सम्मिलित तो होना पड़ा और उस चेतकी के जैसा यज्ञ आज तक किसी का नहीं हुआ अग्नि बोले उसी में घी पीते पीते हमारी जठराग्नि मंद पड़ गयी इतना घी पिया है कि अब घी भी नहीं पच रहा है ब्रह्मा जी ने कहा है खांडो वन जलाने से ठीक होगा अर्जुन ने कहा हमारे पास दिव्य रथ चाहिए अग्नि ने रथ प्रदान किया है वह दिव्य रथ जिस रथ पर बैठकर के चंद्रमा ने दैत्यों पर विजय प्राप्त की थी राजस्व यज्ञ के बाद वह दिव्य रथ जिसमें चार घोड़े जुटे हुए हैं स्वर्णमय रथ है दिव्य महाराज जी लिखा है उस रथ का वर्णन संभव नहीं क्योंकि उसका हर क्षण सौंदर्य बदल जाता इतना सुंदर रथ कभी नष्ट न होने वाला रथ किसी दिव्यास्त्र से भस्म न होने वाला रथ और उस रथ की ध्वजा पर साक्षात श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है हैं बोलो श्री हनुमान जी महाराज कैसे हैं हनुमान जी महाराज पनी सुरुचिरा ध्वज चिन्तमा तस्म तू बानरो दिव्या सिंहसार्दूल के इतने उग्र रूप में हनुमान जी विराजमान हैं मानो अपनी दृष्टि से और अपनी गर्जना से तीनों लोगों को भस्म कर देंगे ऐसे हनुमान जी इसलिए अर्जुन का एक नाम हुआ कपित ध्वज हनुमान जी जिनकी ध्वजा पर विराजमान है बोलो श्री बालाजी महाराज की ये हनुमान जी महाराज इनकी गर्जना सुनकर शत्रुओं के होश उड़ जाएंगे अग्नि ने वह प्रदान किया है अग्नि और वायु की बड़ी मैत्री है इसलिए वायुपुत्र पुत्र हनुमान जी को प्रार्थना करके कहा है कि आप इसकी ध्वजा इस रथ के रक्षक ध्वजा के रक्षक बन करके आप विराजमान रहे भगवान कि आज्ञा से जो है वो हनुमान जी महाराज ध्वजा पर विराजमान हुए हैं वरुण ने गदा दी है और सुंदर श्री कृष्ण को चक्र दिया है रथ दिया है ये वस्त्र आभूषण से प्राप्त होकर के और रत्मर विराजमान होकर के धनुष की तंकार किया है अग्नि प्रचंड होकर चारों ओर से वन को जलाने लगे उसमें करकोटक तक कर्कटक नाग तक्षक नाग कहीं गया था इंद्र रक्षा करना चाहता था खंडोगन था की इसलिए बरता करके आग बुझाने की चेष्टा करने लगे लेकिन अर्जुन ने उसको रोक दिया आकाश में ही इतनी भयंकर अग्नि थी कि आकाश में ही धारा सूख जाती थी इंद्र कुपित तो हो गए और इसके बाद देवताओं का श्री अर्जुन का युद्ध हुआ महाराज जी इस युद्ध में जो अश्वसे नाग है तक्षक का पुत्र उस युद्ध में वो भी अपने आप को बचाना चाहता है अग्नि से और उसी समय महाराज जी ये द्वादश आदित्य एकादश रुद्र अष्ट वसु विश्व देव साधन वरुण कुबेर इन सबके सहित इंद्र युद्ध करने आए हैं और बड़ा लंबा वर्णन है युद्ध का सभी देवता भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध में परास्त हुए हैं कहाँ तक कहें काल दंडम यमो राजन स्वरा पाशास्त तत्र वरुणो विचित्रांच तथा शनिम यमराज ने काल दंड ले लिया कुबेर जी ने गदा ले ली वरुण ने पाश ले लिया और इंद्र ने हाथ में विचित्र वज्र ले लिया कार्तिकेय जी ने शक्ति ले ली और महाराज अश्विनी कुमारों ने चमकीले लिए औषधियां उठा ली धाता विधाता ने धनुष उठा लिया जय ने मूसल उठा लिया त्वस्त्रा ने पर्वत उठा लिया सब अपने अपने हथियार लेकर के देवता खड़े हैं लेकिन महाराज जी भगवान जिनके सहायक हैं, ऐसे अर्जुन ने आज संपूर्ण देवताओं को परास्त कर दिया है और उस समय विजय की आशा देवताओं की छूट गई देवता युद्ध के मैदान से भाग खड़े हुए ये तो नीचे हैं हम आकाश में फिर भी विजय नहीं की हो रही है अब तो इंद्र युद्ध करने आए हैं और अंत में इंद्र की भी पराजय हुई है आकाशवाणी हुई देवराज इंद्र और देवताओं आप किससे युद्ध कर रहे हैं ध्यान करें ये साक्षात भगवान नर नारायण है इनकी शक्ति ही आप देवताओं के पास है इसलिए आप युद्ध में विजयी नहीं हो सकते युद्ध बंद कर दो इसी में तुम्हारा कल्याण है अब तो देवताओं ने युद्ध बंद कर दिया है वर्षा बंद हो गई है और महाराज जब पूरा खंडो बन जल गया उसमें इसकी अश्वकेतु की माता तक्षक की पत्नी उसने अपने पुत्र को पूरा का पूरा निगल लिया और महाराज फिर भी अग्नि से वह नहीं बच सका ऊपर जा रहा था तो अर्जुन ने बाण से उसके ऊपर प्रहार किया और उसे साप दिया कि तू आश्रय विहीन हो जा और महाराज जी मैं दानव मैं दानव यहाँ निवास करता था मैं ने देखा एक और भगवान श्री कृष्ण चक्र लेकर चल रहे हैं दूसरी भयंकर अग्नि की ज्वाला है अर्जुन पीछा कर रहे हैं मेरी रक्षा कहाँ होगी वो बड़ा बुद्धिमान उसने न भगवान की शरण ग्रहण की न अग्नि की उसने सीधे अर्जुन के चरण पकड़ लिए बोला महाराज मैं भरत वंशी अर्जुन की शरण में हूँ अर्जुन मेरी रक्षा करो अर्जुन ने कहा माँ भैशी डरोमत अभय दान दे दिया जैसे अभयदान दे दिया तो अग्नि ने जलाना बंद कर दिया भगवान ने चक्रवाला हाथ भी नीचे कर लिया अर्थात भक्त जिसको अभय दे देता है उसे नष्ट करने की शक्ति भगवान में भी नहीं है आज ये प्रत्यक्ष करके दिखा दिया इतने लोग उस वन में बचे थे अश्वसेन नाग मयासुर और सांग नामक चार पक्षी इतने लोग उसमें बच गए छह लोग उसमें नहीं बच जले बाकी पूरा जंगल जल करके भस्म हो गया ये मंदपाल नाम के ऋषि थे इन्होंने भी गृहस्थ धर्म पालन करने की इच्छा से पक्षी का रूप धारण किया था और मंदपाल नाम की चिड़िया से विवाह करके शापित चार ऋषियों को पुत्र के रूप से जन्म दिया था और बाद में इन ऋषियों का पक्षी रूप में जन्म होना था उसके बाद वे भी मुक्त हो गए अग्नि ने उनको भी नहीं जलाया इनके भी उपाख्यान का जरिता और मंदपाल ऋषि के उपाख्यान का भी वर्णन है अग्नि ने इन्हें अभय दान दिया है इंद्र आए हैं भगवान की स्तुति भी उन्होंने की है भगवान ने देवराज का आदर करते हुए उनकी स्तुति की है अर्जुन ने भी स्तुति की है और पिता मानकर उनके चरणों में प्रणाम किया है बोले वरदान मांगो अर्जुन ने कहा महाराज आप अपने सब दिव्यास्त्र हमको प्रदान कर लो बोले अभी नहीं जब भगवान शंकर प्रसन्न होकर तुम्हें पाशु देंगे और तुम स्वर्ग की यात्रा करोगे तब हम तुम्हें संपूर्ण अस्त्र प्रदान करेंगे और श्री कृष्ण से कहा कि हम देवताएं, आप नरलीला कर रहे हो आपको भी कोई वरदान चाहिए हो तो मांग लो मुस्कुराकर इंद्र ने कहा भगवान ने कहा हम भी जरूर वरदान मांगेंगे आपसे भगवान ने भी वरदान मांगा है वासुदेवो पी जग्राह प्रीतिम पार्थे न सास्वती भगवान बोले देवराज इंद्र यदि आप हमें वरदान देना चाहते है तो अर्जुन में मेरी अभिचल प्रीति हो देखो ध्रुव जी से वरदान मांग रहे ध्रुव जी से कुबेर कह रहे वरदान मांग लो बोले भगवान की अखंड स्मृति हमें बनी रहे ध्रुव जी कुबेर जी से वरदान मांग रहे हैं और भगवान से कहा वरदान मांग लो तो बोले भक्त अर्जुन में मेरा अविचल प्रेम हो कभी टूटने वाला प्रेम ना हो निरंतर प्रेम बढ़ता चला जाए ये है भगवान का भक्त के प्रति प्रेम भगवान ने मैं को कहा कि तुम ऐसी सभा का निर्माण करो जैसी सभा इस ब्रह्मांड में कोई दूसरी न हो ऐसी सभा का निर्माण करो अब तो भगवान की आज्ञा मानकर उसने निर्माण किया है सभा का बड़ी अद्भुत सभा ऐसी सभा याम कृताम नानुकुर्वंती मानवा पृक्ष विस्मिता मनुष्य लो के शकले तादृशी कुरु वही इस मनुष्यलोक में जैसी दूसरी सभा न हो और जिसकी नकल करके दूसरी उसके जैसी न बनाई जा सके ऐसी सभा का निर्माण करो उसने कहा ठीक है महाराज हम सभा का निर्माण करते हैं है मयासुर ने सुंदर पवित्र मुहूर्त में मंगलांस्थान करके और एक हजार हजारों ब्राह्मणों को खीर खिला करके धन का दान करके लाखों गायों का दान करके तब उसने दस हजार हाथ लंबी और दस हजार हाथ चौड़ी सभा का निर्माण किया ये पंडाल कितना बड़ा होगा दस हजार हाथ लंबा चौड़ा तो नहीं होगा दस हजार हाथ लंबा और दस हजार हाथ चौड़ा महाराज और वो भी हम लोगों के हाथ तो छोटे छोटे कलयुगी हाथ हैं। मैदानों ने अपने हाथों से किया होगा द्वापर युग के हाथ का प्रमाण होगा उस समय के द्वापर युग के लोग अपने हाथ से आठ हाथ के होते थे हम लोग अपने हाथ से साढ़े तीन हाथ के हैं वो आठ हाथ के होते थे कितने लंबे दस हजार हाथ लंबी और दस हजार हाथ चौड़ी सभा का निर्माण किया ऐसी विचित्र सभा उसको एक हजार किंगनर नामधारी राक्षस उसको कंधे पर धोकर के चलते थे जहाँ इच्छा वहाँ सभा को उठाकर ले जाया जा सकता था ऐसी विचित्र सभा थी जहाँ जल है वहाँ अग्नि का दर्शन होता जहाँ अग्नि है वहाँ जल का दर्शन होता जहाँ दीवाल है वहाँ द्वार का दर्शन होता जहाँ द्वार है वहाँ दीवाल दिखाई पड़ती ऐसी विचित्र महाराज सभा कई श्लोकों में उसका वर्णन है और इस सभा में अब तो बड़ी प्रसन्नता से युवर विराजमान भये हैं भगवान ने अपनी बुआ कुंती के चरणों में प्रणाम किया है बवंदे चरण मूर्धना जगत वंदया मूर्धन ग्राता परिस के सवाह भगवान का मस्तक सुहा है कुंती ने भगवान को छाती से लगाया है और इसके बाद भगवान अपनी बहन सुभद्रा के पास गए हैं सुभद्रा ने भगवान को प्रणाम किया है महाराज जी यहाँ लिखा है प्रीतिया वास्प समन्विता अपनी बहन से विदाई लेते समय ठाकुर जी भी रो पड़े और भैया भैया कह के सुभद्रा जी भी गले से लग गयी देखो भैया भाई बहन का प्रेम कैसा होता देख लो जगन्नाथपुरी में जाके दोनों भाइयों ने अपने बीच में अपनी बहन को बिठा रखा है इसलिए संसार के सभी भाइयों को भगवान जगन्नाथ उपदेश दे रहे है जैसे हम दोनों भैया कृष्ण बलराम अपनी बहन सुभद्रा का आदर करते हैं ऐसी है संसार के पुरुषों अपनी बहनों का ऐसा ही आदर करना चाहिए अपनी घरवालियों के चक्कर में फंस बहनों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए बहनों का सदा आदर करना चाहिए ये भगवान शिक्षा देते हैं। उवाच भगवान भद्राम सुभद्राम भद्र और सुभद्रा को ने संदेश दिया है अपने पिता माता के लिए अब भगवान जा रहे है भगवान द्वारिका जा रहे हैं बोले हमारा सब काम हो गया अब हम जा रहे हैं भगवान ने ब्राह्मणों का सबसे पहले पूजन किया गो माताओं का भगवान ने पूजन किया और पूजन करके ब्राह्मणों ने स्विवाचन किया है भगवान ने चांदी के बर्तनों में भरे हुए जो दधी पात्र हैं उन दधी पात्र का दर्शन किया है दधी प्रातन भगवान ने किया है अक्षत और फल भगवान को प्रदान किए गए है भगवान ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की है दही से भरे पात्र अक्षत फल इन सबकी प्रदक्षिणा की है ब्राह्मणों को दक्षिणा दी है उनकी प्रदक्षिणा की है और भगवान गरुड़ की ध्वजा से चिन्हित जो भगवान का दिव्य रथ है जिसमें सही सुग्रीव मेघ पुष्प वलाहक सारथी है घोड़े हैं, दारुक नाम का सारथी है भगवान उस रथ में विराजमान हो गए है उस समय धर्मराजिर को इतना प्रेम जगा है प्रेम के कारण उनका कंठ भराया है और उन्होंने दारुक से कहा कि आप तो भगवान के सारथी सदाते हैं थोड़ी देर के लिए हमें भी सारथी बन जाने दो साक्षात धर्मराज सारथी के आसन पर बैठ कर के घोड़ो की बागडोर संभाल करके घोड़ों का संचालन कर रहे हैं रस को चला रहे हैं इसका मतलब यह है ठाकुर और ठाकुर के भक्तों ने बता दिया ठाकुर जी ने अर्जुन के घोड़ों की बागडोर संभाल कर बता दिया भक्तों निर्भय हो जाओ शरणागतों के जीवन रस बागडोर तो मेरे हाथ में है और युधिष्ठिर ने भगवान के घोड़ों की बागडोर संभाल कर ये सिद्ध कर दिया ठाकुर आप निश्चिंत रहो जब आप हमारे घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में लेते हैं। हम भी आपके रस की बागडोर संभालते हैं आप निश्चिंत रहो ठाकुर जी की रस्ती भागढोर अर्जुन ने युधिष्ठ ने, ने संभाल ली है अर्जुन चमर झुलाने लग गए हैं भीमसेन गदा लेकर के अंगरक्षक रक्षक बन कर के चलने लग गए हैं नकुल सैदे पंखा झुलाने लगे हैं ये दर्शन करके भगवान भी गदगद हैं आज पांडव हमारे सेवक बन करके चल रहे हैं बड़ी सुंदर शोभा हो रही है अब कैसी शोभा भगवान की हो रही है धन्य है व्यासी की उपमा अनवी मान सु कहते जैसे गुरुजी अपने प्रिय शिष्यों से घिर करके चलें जगतगुरु गुरु श्री कृष्ण है और पांडव उनके प्रिय शिष्य के समान उनकी सेवा करते हुए चल रहे है इसका मतलब गुरुजी के चारों ओर भी चेलों को सेवा करते हुए चलना चाहिए कोई छड़ी लिए कोई छत्र लिए कोई दंड लिए कोई कमंडल लिए एक बात हमें याद आ गई किसी विशेष परिस्थिति में हमको डाकोर जाना था और हम रमन रेत विश्राम कर रहे थे त्रिवेणी वाले महाराज ने बुलाया था हमारे कमर में बड़ी पीड़ा थी उस समय हमने पूज्य रमणदेवी महाराज जी से कहा कि महाराज जी ऐसे वृद्ध संत से हम पहले वचनबद्ध थे वे हमारे संप्रदाय के बड़े पूज्य और श्रेष्ठ महापुरुष हैं उनकी आज्ञा है अब शरीर की स्थिति ऐसी है आप भी हमारे गुरुजन हैं आज्ञा करें हमें क्या करना चाहते थोड़ी देर तक वे मौन रहे बोले अब महापुरुष कह रहे हैं वो भी बड़े बूढ़े संत हैं तो जाना तो चाहिए लेकिन आप अपनी व्यवस्था से नहीं हमारी व्यवस्था से जाएंगे ठीक है हवाई जहाज से जाएंगे हम इकट्ठी के चले जाएंगे अब महाराजी व्यवस्था करने लगे चार्टर प्लेन की प्राइवेट जहाज से जाएंगे क्योंकि आठ दस साधु तो आपके साथ होंगे अब प्राइवेट जहाज करने में कितना पैसा खर्च होता है हम लोग तो उस लायक ही नहीं है तो सोचते भी नहीं है बहुत पैसा खर्च होता है वो सारी व्यवस्था करने लगे हमें पता चला हमने कहा महाराज जी एक मूर्ति हमारे साथ कोई चला जाएगा और जैसे साधारण प्लेन से जाते हैं ऐसे हम जहाज से चले जाएंगे हम तो ऐसी सामान्य यात्रा करते हैं हम इतने बड़े आदमी नहीं है बहुत साधारण व्यक्ति है अरे बोले भाई एक द्वारे के जगतगुरु आचार्य यात्रा करें और एक मूर्ति साथ में हो ये हमें सहन नहीं होगा आसन कौन लेगा कमंडल कौन उठाएगा ग्रंथ कौन लेगा ठाकुर बटुआ कौन लेगा अरे कम से कम कोई संत हो तो दो चार छह साधु उनके साथ होना चाहिए है? आपके साधु साथ रहते अच्छी बात न हो तो हम यहाँ से रमण रेती भेजेंगे लेकिन आपको जैसे हम भेजेंगे वैसे ही जाना पड़ेगा और जैसे बुलवाएंगे वैसे ही आना पड़ेगा आपकी नहीं चलेगी फिर खैर त्रिवेण वाले महाराज जी को पता चला कि कमर में पीड़ा है और वे विश्राम में है तो उन्होंने ही सूचना भेजी की नहीं नहीं नहीं हम कच्छ देकर नहीं बुलाते हैं जब स्वस्थ होंगे तो फिर आएंगे यात्रा स्थित हुई कहने का मतलब ये है कि ये हम नहीं कहते कि ज्यादा भीड़ में के चलना चाहिए लेकिन महापुरुषों की भी शोभा इसी में है उनके साथ दस पाँच साधु गुरु गुरुजी की शोभा तो शिष्यों से है कि नहीं तो भगवान श्री कृष्ण जगत गुरु हैं, उनके साथ तमाम ये पांडव शिष्य के जैसे चल रहे है बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है कहते हैं व्यासी महाराज बड़ा भावनापूर्ण वर्णन कर रहे हैं कहते हैं जब भगवान को के पीछे पीछे चलकर दो कोस तक गए इन्द्रपथ के बाहर जब दो कोस हो गए तो भगवान रथ से उतर गए बोले द्वारिका तक चलोगे पहुंचाने के लिए लौट जाओ यहीं से बोले नहीं नहीं प्रभु हमको लौटने की आज्ञा मत दीजिए तब भगवान ने कहा कि आप लोग तो जानते ही है अपने प्रियजनों को बहुत ज्यादा दूर तक नहीं भेजना चाहिए शास्त्र में लिखा ओद कांतम गच्छेद ओद कांतम जहां तक कोई नदी तालाब बावड़ी कुआ जहां आ जाए वहां तक पहुंचाना चाहिए अपने से बड़ों को अब कुआ तो सूख गए नदियों में भी पानी नहीं रहा तालाब भी सब सूख रहे हैं तो जहां हैंड पंप हो वहां पहुंचा के चले आओ क्या करें कुछ न कुछ तो वैकल्पिक भी, भी माननी पड़ेगी और बहुत ज्यादा दूर तक पहुँचाने यदि जाया जाता अपने प्रियजनों को तो फिर मिलन भी बहुत लंबे समय के बाद होता है जल्दी मिलना नहीं होता इसलिए बहुत लंबी दूर तक पहुँचाना इसे शुभ नहीं माना गया जब ये बात भगवान ने कह दी तब पांडव मान गए और लौट के चले आए लेकिन ब्यास जी वर्णन कर रहे हैं मनोभि जगमुस्ते कृष्ण प्रीति समन्वया अतृप्त मन सा मेवा तेषा के दर्शने भगवान का दर्शन करके पांडव तृप्त नहीं हो पाए श्री कृष्ण के साथ पांचों पांडवों का मन भी चला गया कूधो मन न भय दस एक हू तो सो गयो श्याम संग को धीत उधो मनन भय दस महाराज जी पांडव गोपी भावापन्न हो गए जैसे गोपियों का मन श्रीकृष्ण के साथ मथुरा चला गया ऐसे ही आज पांडवों का मन गोविंद के साथ द्वारिका चला गया और आशा जा की जहाँ बसी तहता ही को बात ठाकुर जी की आशा पांडवों में बसी है इसलिए ठाकुर द्वारिका जाते हुए भी इंद्रप्रस्थ में है और महाराज पांडवों का मन श्री कृष्ण के चरणों में बसा है इसलिए वे इंद्रप्रस्थ रहते हुए भी द्वारिका में है ऐसा भक्त और भगवान का परस्पर प्रेम इसलिए नाभाजी ने कहा है की इस प्रेम का निर्वाह चारों युगों में हुआ निवही चारों युग आयो चारों युगों में भक्त और भगवान के प्रेम का निर्वाह हुआ है भगवान ने वहां जाकर अपने पिता माता के चरणों में प्रणाम किया है बड़ा सुंदर सब वहां का वातावरण द्वारिका वासी बड़े प्रतन्न हुए हैं मैं दानव ने भीम सेन को हजारों शत्रुओं का एक साथ संहार करने वाली गदा दी और वो गदा कितनी बड़ी गदा थी एक लाख विशाल काय गदाओ के समान एक गदा भीमसेन की कितनी विशाल गदा महाराज एक लाख गदाओं के समान जिसका भार ऐसी गदा भीमसेन को प्रदान की अब विचार कर लो भीमसेन में ताकत कितनी होगी हम्म वरुण देव ने देवदत्त नामक संख अर्जुन को प्रदान किया अनेक वस्तुएं भेंट की मैं प्रणाम करके चले गए हैं गदा भीमसेन को मिली है देवदत्त संख अर्जुन को प्रदान किया गया है और कहते हैं कि उस सभा के संबंध में व्यासी का वचन है मैं ने जिस सभा का निर्माण किया उसके समान यादमों की सुधर्मा सभा भी नहीं थी जैसी लिख रहे हैं बोले ब्रह्मा जी की सभा भी उस प्रकार की सुंदर नहीं थी जितनी सुंदर सभा मैदानों ने पांडवों के लिए बनाई माने भगवान ने अपनी सुधर्मा सभा से भी उत्तम सभा अपने भक्त पांडवों की बनवाई आठ हजार किंकर नामधारी राक्षस उस सभा की रक्षा करते थे और उस सभा को जहाँ वे उठाकर ले जाना चाहे वहाँ उठा ले जा सकते थे ऐसी विचित्र सभा उसमें बनाई थी महाराज उसमें फबारे लगे थे उसमें सरोवर था उसमें कमल खिल रहे थे और उन पर भौरे गुंजार कर रहे थे लेकिन आश्चर्य की बात थी कमल दिखाई पड़ रहे हैं भोवरे दिखाई पड़ रहे हैं तालाब दिखाई पड़ रहे हैं और है कुछ भी नहीं है यही तो मैं की माया ऐसे विचित्र विचित्र दृश्य उसमें थे धर्मराज धिर वहाँ बिराजे देवर्षि नारजी पधारे हैं और श्री नारजी ने कुशल पूछा है और कुशल क्षेम पूछने के बाद देवर्षि नारी ने जो है अनेक सभाओं का वर्णन सुनाया है युद्धि ने पूछा महाराज आप तो घूमते ही रहते हैं इस सभा का भी आपने दर्शन किया है और और कौन सी दिव्य सभाएं हैं? हम सुनना चाहते हैं उस समय देवर्षि नारद जी ने सभी सभाओं का वर्णन करके सुनाया है और कहा तुम्हें जो सभा प्राप्त हुई है वो सभा अत्यंत दिव्य है ब्रह्म सभा का वर्णन करते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा हम उसका वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि दस हजार वर्ष कठोर तप करने के बाद ब्रह्म सभा के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था और उस सभा का सौंदर्य हर क्षण बदल जाता है जो बदलने वाला सौंदर्य उसका वर्णन हम क्या करें इतनी विचित्र ब्रह्मा जी की सभा कुबेर की सभा यमराज की सभा इंद्र की सभा वरुण की सभा सब की सभाओं का वर्णन किया है और महाराज नारद जी ने जो कुशल क्षेम पूछा है श्री धर्मराज निष्ठिर से उस कुशल प्रश्न में ही संपूर्ण राजनीति शास्त्र का वर्णन किया है सम्पूर्ण राजधर्म का वर्णन किया है एक सौ उनतीस श्लोक इस अध्याय में बड़ा विलक्षण वर्णन किया है ये ऐसे प्रकरण हैं जिन्हें स्वतंत्र प्रवचन के रूप में सुनना चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज के शासकों को भी इन प्रकरणों से शिक्षा लेनी चाहिए संपूर्ण राजधर्म का वर्णन श्री नारद जी कर रहे हैं और वो भी केवल एक कुशल छेम पूछने के माध्यम से वे वर्णन कर रहे हैं जैसे दो चार बातें हम निवेदन कर दें नारद जी कह रहे हैं कि की कच्चिदर्थे न था प्रीति सारेण न काम न कामे न प्रवाध से तुम धन के लोभ में पढ़कर कहीं धर्म की उपेक्षा तो नहीं कर देते हो ध्यान दें आज धन के लोभ में पढ़कर शासन के द्वारा धर्म की उपेक्षा की जा रही है आप लोग कहेंगे धर्म के द्वारा धन का लोभ होने के कारण धर्म की उपेक्षा हाँ गो मांस, मांस विक्रेताओं में विश्व में भारत वर्ष पहले नाम पर आ गया है एक लाखों करोड़ों निरीह पशुओं की हिंसा क्यों हो रही है गोवध जैसा जगन्या पाप क्यों हो रहा है रुपयों के लिए हो रहा लोभ के कारण हो रहा विदेशी मुद्रा मिलती है डीजल पेट्रोल मिलता है इसके लिए हो रहा है राजा को लोभ के धन के लोभ के चक्कर में पड़कर धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए क्योंकि धन नित्य नहीं है शास्वत नहीं है किंतु धर्म नित्य है परम श्रद्धे स्वामी श्री राम जी महाराज ने एक पत्र में लिखा था रुपयों के लोभ से गोवध किया जा रहा है गायों से रुपए पैदा किए जा रहे हैं लेकिन रुपयों से गाय पैदा नहीं की जा सकती है इसलिए गोवंश को बचाना चाहिए अर्थव्यवस्था का आधार है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है गो रक्षा गो रक्षण गो संवर्धन इसलिए तुम धन के लोभ में पड़कर धर्म का त्याग तो नहीं करते हो और केवल धर्म में संलग्न रहकर धन को अथवा आसक्ति को जो आसक्ति ही जिसका बल है ऐसे काम के उपभोग को धर्म और अर्थ दोनों काम उपभोग के द्वारा धर्म और अर्थ दोनों को हानि तो नहीं पहुंचाते हो आप बात ध्यान में आई देखिए धर्म और धन धर्म और अर्थ इन दोनों का नाश काम करता है कामने कामना कामनाएं धन का नाश करती हैं, कामनाएं ही है धर्म का नाश करती हैं। इसलिए धर्म नियंत्रित काम होना चाहिए धर्म नियंत्रित काम धर्म का जिस पर नियंत्रण है, है ऐसी है कामना ऐसा काम और अर्थ अर्थ धर्म के लिए होना चाहिए और काम धर्म से नियंत्रित होना चाहिए ये राजा का धर्म है ये राजा का कर्तव्य है कहीं काम सेवन की प्रधानता तुम्हारे जीवन में तो नहीं है और तुम एक बात बताओ राजाओं के जो छह गुण हैं और सात उपाय हैं और चौदह व्यक्ति हैं, उनकी तुम परख करते हो कि नहीं अब एक ही श्लोक में पूरा राजधर्म है कच्छिद राज गुण सठ सप्तो पायास तथा अनघ बलाम तथा सम्यक चतुर्दश चतुर्दश परीक्ष से ये छह गुण क्या है राजाओं के छह गुण व्याख्यान शक्ति पढ़ पढ़ के सुनाने वाला राजा नहीं होना चाहिए प्रत्युतपन्न मति वाला होना चाहिए जोरदार भाषण करने वाला होना चाहिए व्याख्यान शक्ति वाला होना चाहिए प्रगल्भता, तर्क कुशलता भूतकाल की स्मृति अतीत को भुलावे नहीं अपने अतीत की याद रखने वाला अतीत की याद जो राजा भूल जाता है वो देश की के स्वाभिमान को नष्ट कर देता है अतीत के स्मरण से देश का स्वाभिमान सुरक्षित रहता है भूतकाल की स्मृति और भविष्य पर दृष्टि और नीति निपुणता ये छह राजाओं के गुण है छह गुण सात उपाय सात उपाय कौन कौन है राजाओं के मंत्र औषधि इंद्रजाल शाम दान दंड और भेद ये छह उपाय हैं इसलिए मंत्रात्मक अनुष्ठान और प्रयोग भी होते रहना चाहिए रहवासा महाराज की सन्निधि में प्रीति प्रियम बदा जी के मन में जो भाव आया था भगवान की प्रेरणा से और राम राजा सरकार के यहाँ राम राजा सरकार की, की सन्निधि में जो तेरह करोड़ विजय मंत्र का जप हुआ उसका मंगलमय परिणाम आज सारे राष्ट्र को प्राप्त हो रहा है इसलिए सात उपायों में मंत्र जप भी एक उपाय है मंत्र औषधि इंद्रजाल इंद्रजाल भी महाराज उपाय है ये भी सीखना चाहिए राजा को और साम धान दंडभेद चौदाह स्थान इनकी सुरक्षा रखनी चाहिए राजा को ठीक बना के रखना चाहिए कौन कौन चौदह स्थान है देश देश की संपूर्ण सीमाओं को सुरक्षित रखना चाहिए हिम्मत न हो जो देश की और कोई आंख टेढ़ी करके देख सकते हैं। सीमाओं को इतना सुरक्षित रखना चाहिए दुर्ग किले को सुरक्षित रखना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे संसद के भीतर आतंकवादी घुस करके बम विस्फोट करें ऐसा निकम्मा राजा को नहीं होना चाहिए उसके वाहन एकदम फिट होना चाहिए दुरुस्त होना चाहिए रथ ठीक होना चाहिए हाथी घोड़े पृष्ठ होना चाहिए सूर सैनिक सूरवीर सैनिक होना चाहिए ईमानदार अधिकारी होना चाहिए अंतपुर बिल्कुल ठीक होना चाहिए अन्न के भंडार प्रचुर मात्रा में होना चाहिए लंबा युद्ध छिड़ जाए तो भी भूख के कारण प्रजा संकटग्रस्त न हो और अकाल पड़ जाए तो भी अन्न की कमी देश में राष्ट्र में न आवे अन्न भंडार बड़े बड़े होना चाहिए और गणित के विद्वान बड़े बड़े होना चाहिए काल की गणना करने वाले शास्त्र के लेखक होने चाहिए लेख्य होना चाहिए पर्याप्त धन होना चाहिए और बल होना चाहिए ये चौदह विभाग हैं राजा के इन चौदह विभागों को अच्छे अधिकारियों के संरक्षण में इनको ठीक रखना चाहिए और किसी विभाग पर पूरा विश्वास न करते हुए सभी विभागों का निरीक्षण खुद करते रहना चाहिए और राजा के ये चौदह व्यक्तियों की परख भी उसको करना चाहिए चौदह व्यक्ति ये चौदह व्यक्ति कौन कौन है इनकी चर्चा हम कर चुके हैं और महाराज जी सात प्रकृति उसको ठीक रखना चाहिए दुर्गाध्यक्ष किले का मालिक बलाध्यक्ष सेनापति धर्माध्यक्ष सेनापति पुरोहित वैद्य और ज्योति ये ठीक भी ठीक परख करके रखना चाहिए इनका आदर करना चाहिए और महाराज जी खेती का विस्तार व्यापार की रक्षा दुर्ग की रचना पुलों का निर्माण उनकी रक्षा हाथियों को बांधना सोने हीरे आदि की खानों पर राजा को अपना अधिकार करके रखना चाहिए समय से कर की वसूली करना चाहिए और उजड़े हुए प्रांतों में वहाँ के निवासियों को बताना चाहिए आज जम्मू कश्मीर उजड़ गया है और तमाम वहाँ ऐसी कश्मीरी पंडित भाग करके कहा शरण बेचारे ले रहे हैं बहुत अच्छी शुरुआत है पुनर्वास होना चाहिए क्योंकि राजा का यह धर्म है जहाँ जहाँ की संस्कृति और आचार का पालन करने वाले लोग है यदि किसी कारणवश वे वहाँ से भाग खड़े हुए हैं, तो राजा को चाहिए कि अपनी पूरी शक्ति लगा करके उस क्षेत्र में वहाँ की प्रजा को बसा करके सुखी करना चाहिए दुर्गाध्यक्ष बलाध्यक्ष सेनापति धर्माध्यक्ष इनका भी उचित आदर करना चाहिए और महाराज एक बात हम आपसे पूछते हैं तुम मित्रो दासीन शत्रु नाम कच्चित वेद चिकित्सितम कच्चित संधिम यथा कालम सोप सेव हे धर्मराज विष्ठिर तुम ठीक से पहचानते हो कि नहीं कि कौन हमारा मित्र है कौन हमारा शत्रु है और कौन हमसे उदासीन है राजा को ठीक ठीक समझ लेना चाहिए मित्र कौन है शत्रु कौन है उदासीन कौन है शत्रुओं की उपेक्षा करनी चाहिए शत्रुओं से सावधान होना चाहिए उदासीनों की उपेक्षा करनी चाहिए और मित्रों का आदर करना चाहिए संधि विग्रह को किसी का विचार करके सेवन करना चाहिए तुम उदासीन व्यक्तियों के प्रति कैसा बर्ताव करते हो तुम वृद्ध और शुद्ध हृदय वाले लोगों को पहचान कर उनके प्रति कैसा व्यवहार करते हो ऐसे लोगो को ही तुमने मंत्री बना रखा है की नहीं और पूछते हैं नारद जी हे राजन युधिष्ठिर तुम ज्यादा सोते तो नहीं हो राजा को ज्यादा सोना नहीं चाहिए कम से कम निद्रा लेनी चाहिए तुम अधिक सोते तो नहीं हो और समय से ब्रह्मवेला में जग जाते हो कि नहीं और अर्थशास्त्र का चिंतन करते हो कि नहीं राजा को अर्थशास्त्री होना चाहिए और महाराज तुम अपने वैदिक संध्या वंदन आदि में कहीं प्रमाप तो नहीं करते हो तुम्हारा गुप्तचर विभाग पूरी तरह दुरुस्त है कि नहीं खुफिया विभाग राजा का सही होना चाहिए महाराज जी धन्य है नारज जी का ज्ञान नारद जी कहते हैं गुप्तचर के पीछे भी गुप्तचर लगा के रखना चाहिए कहीं गुप्तचर भी गड़बड़ी न करे इसलिए हर व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति को लगाकर राजा को रखना चाहिए कहीं तो ऐसा तुम करते हो गुप्तचरों पर भी पूरा विश्वास तो नहीं कर लेते हो गुप्तचरों के पीछे भी गुप्तचर लगा के रखते हो कि नहीं सबकी गुप्तचरी राजा को खुद करनी चाहिए राजा भी एक गुप्तचर ही होता है इस तरह से राजा को निर्वाह करना चाहिए और तुम कच्चित सहस मूर्खाणाम एकम क्रीडसी पंडितम पंडितो ही अर्थकानिस्त्र परम तुम हजारों मूर्खों के बदले एक पंडित को खरीदना चाहते हो कि नहीं अर्थात एक पंडित को आदर करते हो कि नहीं हजारों मूर्खों की उपेक्षा करके एक विद्वान का आदर करना चाहिए मूर्ख सेवक अच्छा नहीं लेकिन विद्वान शत्रु अच्छा है क्योंकि विद्वान शत्रु शत्रुता करने की कला भी सिखा देता है वो शत्रुता में भी कोई न कोई शिक्षा दे देगा और मूर्ख सेवक हमारा सेवा में ही कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देगा एक राजा था उसने एक बंदर को सेवक सेवा में रख लिया सिखा पढ़ा लिया और नौकरों से कोई गड़बड़ी होती तो तुरंत वो करता हे तुम क्या आदमी हो अन्य खाते हो इतना पैसा लेते हो हमसे तनख्वाह लेते हो तुमसे अच्छा तो हमारा बंदर है ए, बंदर बंदर कहता तो ऊ तलवार हाथ में राजा दे देता खड़े रहो अंगरक्षक बन के बंदर खड़ा रहता तलवार लेके एक दिन राजा सो रहा था सब काम बंदर करता था तलवार लेकर बंदर खड़ा था उसने देखा राजा के नाक पर एक मक्खी बैठ जाती है बंदर ने हाथ से उड़ाया मक्खी का स्वाद जिधर उड़ाओ उधर ही फिरा के बैठती है फिर उड़ाया फिर बैठ गई जिसके बार बंदर को गुस्सा आई बोले तो तलवार से भगाऊंगा हाथ से निभगती है तलवार जैसी लगाई मक्खी तो गई और राजा का गला कट गया बोलो वृंदावन बिहारी इस प्रकार से महाराज मूर्ख सेवक बंदर को सेवा में रखने के कारण राजा मक्खी तो मरी नहीं राजा का गला ही कट गया इसलिए भैया विद्वान बुद्धिमानों को ही सेवा में रखना चाहिए मूर्खों को नहीं और बहुत लंबा चौड़ा उपाख्यान है अंत में कहा कि महाराज तुम गुरुजनों का आदर करते हो कि नहीं ब्राह्मणों के संतों के अनुशासन में रह कर काम तो नहीं करते हो और देखो कहीं तुम मद्यपान तो नहीं करते हो राजा को मद्यपान नहीं करना चाहिए जुआ नहीं खेलना चाहिए स्त्रियों का अधिक संग नहीं करना चाहिए व्यतन युक्त नहीं होना चाहिए तुम्हारी आय का चौथाई भाग और उससे तुम अपना खर्च चलाते हो कि नहीं राजा को मितव्य ही होना चाहिए उसकी जो आय हो उससे चौथाई भाग ऐसी खर्च चलाना चाहिए और आधे अथवा तीन चौथाई भाग को प्रजा पर खर्च करना चाहिए अपना खर्च कम से कम आज राजा ही ज्यादा खर्च कर देता प्रजा के ऊपर खर्च कहाँ हो पाता है तामझाम में सारा पैसा खर्च हो जाता है और तुम गोरक्षा के काम पर पूरा ध्यान देते हो कि नहीं स्पष्ट लिखा है क्यों गोरक्षा भीड़ है व्यापार की व्यवस्था को ठीक से देखते हो कि नहीं तुम्हारे राज्य के व्यापारी दुखी तो नहीं है कही तुम्हारे राज्य में सेवा करने वाले जो कर्मचारी है वे तुम्हारे प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते है की नहीं अर्थात ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि राजा के प्रति सब श्रद्धा प्रेम रखें। अष्टांग चिकित्सा में संपन्न वेद तुम्हारे यहाँ हैं कि नहीं इस प्रकार से बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं कहाँ तक कहा जाए उन सब को बताया है और अंत में नारद जी ने कहा अग्निहोत्र फला वेदा दत्त भुक्त फलम धनम रति पुत्र फला दारा फलम श्रुतम वेदों का फल है अग्निहोत्र वेद पढ़ा और अग्निहोत्र नहीं किया तो सफल नहीं दत्त भुक्त फलम दत्त भुक्त फलम तथा और कहते हैं कि दान करने से ही धन की, की सफलता है वेदों के अध्ययन की सफलता अग्निहोत्र से है और रति पुत्र फलादारा, दारा गृहस्श्रम की सफलता पुत्र की प्राप्ति में है और अंतिम बात कहते हैं शास्त्र ज्ञान का फल है सील और सदाचार ये शास्त्र ज्ञान का फल है नारद जी के चरणों में प्रणाम किया है कहा भगवान आपकी कृपा से ये मैं सब कर रहा हूँ लेकिन आपने हमको फिर पक्का कर दिया सावधान कर दिया है अब तो नारजी ने बहुत प्रसन्न होकर के सब सुनाया है और इसके बाद नारजी पधारे हैं बोलो देवर्षि श्री नारद जी महाराज की महाराज हरिश्चंद्र का महात्म सुनाया है नारद जी ने हरिश्चंद्र को कैसा इंद्र के समान उच्च पद मिला है और अब एक बार हम देवलोक में गए नारद जी कहते हैं तुम्हारे पिता पांडू मिले पांडू ने कहा कि तुम इंद्रप्रस्थ जा रहे हो युधिष्ठिर से कह देना कि जो आदर स्वर्ग में हरिश्चंद्र को प्राप्त है वह मुझे प्राप्त नहीं है क्योंकि हरिश्चंद्र राजु यज्ञ किए हैं इसलिए तुम लोग राजसूय यज्ञ करो तो हमें वह पद प्राप्त होगा राजसूय यज्ञ की भूमिका तैयार हो गई है अब राजसूय यज्ञ भगवान की दया से कल होगा और राजसूय यज्ञ भी होगा